नाम आ तो हे रावण जी महाराज जो आज जो अंगद है वो फुपकार रहे हैं और तुमको समरंगण में ललकार रहे आओ जल्दी आओ मारे हम तुमको लड़ने के लिए एकदम तैयार हैं राम जी और वो महाराज कहे अच्छा एक बात बताओ कहे क्या कि अंगद में और सुग्रीव में कैसी बनती है अरे कहे बनती क्या बालिना सदृशा पुत्रा सुग्रीव सदा प्रिय राघवार थे परपरा क्रांत शक् वरुण सुख ग्री के प्यारे पुत्र हैं इस प्रकार से जामुन जी का परिचय दिया कि जामुन जी महाराज ऐसे सब वीरों का परिचय देते हुए सबकी बात करते हुए सेना का सब निरूपण करते हुए सी आगे चल कि देखो राम जी बड़े बड़े अच्छे हैं कैसे है कि यशमिन न चलते धर्म यो धर्मम ना कि जो कभी धर्म का अतिक्रमण नहीं करते और उसमें अपनी गाथा भी सुना दी सब और फिर कहते हैं लक्ष्मण जी महाराज कि रामस्य दक्षिणो वो तो राम के दहने हाथ है महाराज इस प्रकार से उन्होंने पूरा भेद सब बताया और बताने के बाद जामुन जी का बताया कि अथर अथर क्षर जैसा पुत्रो युधिराज सुदुर्जया गदगद्याथ पुत्रो था गदगद के पुत्र है श्री जामुन जी महाराज और फिर जामुन जी महाराज का परिचय बताया इं? और सब परिचय बताने के बाद इं?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 अब रावण ने एक माया किस किया आगे रावण ने माया क्या की कि माया का माया माया के रूप माया का रामजी बनाया बना रावण ने माया क्या की कि माया का रामजी बनाया और रामजी बना, रामजी का सर बनाया है ना रामजी का सर बनाकर के उसमें खून लपेट दिया दुनिया भर का ये हमारा इंद्रजाल है इसको कहते इंद्रजाल ये आज भी ऐसा होता है हमारा सरकार देते हैं सब हमने देखा है हमने प्रत्यक्ष देखा है इस सर काट दिया अक्सर जो है बिल्कुल खून से लत पथ ऐसी दिखाई पड़ता है लेकिन उस सर और कुछ नहीं करता अब न कहीं खून है सब इंद्रजाल है इंद्रजाल है महाराज तो खरहन तास सते भरता राघव समरे अब रावण आया और लगा कहने जानकी जी से कि तुम्हारे जो स्वामी हैं खर को मानने वाले वो मारे गए और सुग्री वो ग्रीवया सीते भगनया प्रवगा तो ही नगरी हो गए उनकी गर्दन कर गई और राम जी हनुमान जी की हनु जो है वो तोड़ दी गई निरस्त हनु का सीते हनुमान राक्षस ही रहता इस प्रकार से समस्त सेना के साथ तुम्हारे स्वामी मारे गए ऐसा कहा रावण ने और फिर विद्युत जीवन को बना रखा तो पहले से है न जैसे इंद्र जालिक होते हैं निक उनके साथ और होता है जमुरा है ना? तो वो महाराज जमुरा कौन था वो था विद्युजिम के राम जी का सर लाके दिखाओ है नाक्ष तो संक्रूर कर विद्युत जिम्मन समान यहा अब ये न तद राघवशिरा संग्रामाथ स्वयं आहतम संग्राम से राम जी का सर काट के स्वयं लाया है अब विद्युत जिम्म महाराज ला करके सर दिखा दिया उम माया का तो अब तो जानकी जी की स्थिति कुछ मत समझे अब तो रो खूब मैं तो विधवा हो गयी पृथ्वी पर गिर पड़ी इमाम थे पश्चिम स्थान विधवा कृता और श्री जानकी जानकारी खूब रोए अब जानकी जी को दुखी देख करके अब रावण के सामने तो कहे क्या अब थोड़ा सा रावण इधर उधर हुए ये विभीषण जी महाराज के परिवार बड़ा अच्छा है अब विभीषण जी की पत्नी थी उनका नाम था शर्मा शर्मा आई और धीरे से कान के पास लगी कहने चिंता मत करो राम जी का सर नहीं था ये। सीताम तो मोहिताम दृष्टवा शर्मा नाम राक्षसी आश सादाथ वै दे प्रियाम प्रणयनी सखी जैसे एक कोई अपनी प्यारी सखी से कहे ऐसी सी शर्मा जी आकर के सी किशोरी जी से कहती है कि ना राघव श्रीमान सीते शत्रु निवरण हे सीते श्रीमान राघव न हतः राम जी कभी राम जी नहीं मारे गए रामजी तो श्रीमान हैं, एकदम सुंदर हैं, और बढ़िया कांतिमान हैं। तो रामजी जी मारे नगर कहे नहीं मारे गए रामजी समुद्र के किनारे आ गए समुद्र में पुल बन गया खुश खबरी लो समुद्र में पुल बन गया है उत्तीर्य सागरम राम सह बानर सेनाया नया सन्निविष्ट समुद्र से तीरम आसाध्य दक्षिणम्मुद्र के दक्षिण किनारे पर रघुनंदन रामचंद्र पधार गए हैं आप एकदम चिंता मत करो अब महाराज शर्मा ने तो आके खुश कर दिया जल रही थी जमीन और पानी बरस गया हो जमीन जल रही थी उस पर पानी गया बरस बरसरम लादया मास महीम दगधम इवाम भसा अब तो आनंद आ गया महाराज किशोरी जी किशोरी जी प्रसन्न हो गई अब किशोरी जी के प्रसन्न होने के बाद अब आगे कहते हैं कि शर्मा जी से किशोरी जी ने पूछा कि इस दृष्टि को कोई मना नहीं करता इसको समझाने वाला कोई नहीं है रावण को तो शर्मा जी कहती है कि ये किसी से समझने वाला नहीं कि कोई समझाने वाला नहीं कहे कि किसी से समझने वाला नहीं क्योंकि किसी ने समझाया नहीं होगा कि इसकी माँ ने समझाया इसको कह हाँ कहे हाँ, हाँ राम जी जनन्या राक्षस इंद्रो वही त्वन मोक्षार्थम बृहद बचा बृहद बचा मैंने बहुत समझाया हाँ। बहुत समझाया कई दिन समझाया और कई बार समझाया और कई तरह से समझाया ये सब बृहद बचा करते जनन्या राक्षस त्वन मोक्षार्थम बृहद बचा अति स्निग्धेन मंत्री वृद्धेन नोदिता और बूढ़े बूढ़े मंत्रियों ने बहुत समझाया लेकिन ये किसी की बात मानता नहीं है एवं स मंत्री वृद्ध मात्रा च न नवाम उत्साह मुक्त अर्थम अर्थ परो यथा जैसे अर्थ पर जो है वो अर्थ को नहीं छोड़ता मैंने अर्थ पर का अर्थक बताया था आपको नहीं बताऊंगा उसको नहीं बताया था ना आपको अर्थ पर रामायण पर बताया रामायण पर है न राम पर है ना नहीं बता बताया जी पर राम पर है राम पर मैंने उधर पर उधर पर उधर पर अरे जो पेट है पेट को ले पेटे पेट तो आए, है पेट कब खाएगी कब बधाया जी आज द्वारी दे रहे आज द्वादशी है सवेरे महाराज बालभोग बना के नहीं बना अब दोपहर में क्या बनाओगे है ना अब महाराज सब ऐसे पेट पेटे पेट की चिंता करे हो ये कैसे भरेगा है? और खाऊंगा नहीं तो काम कैसे चलेगा चार दिन हो गया पूरी साग खाते हुए अब दाल भात कैसे मिलेगा अरे महाराज वो कुछ पूछो मत यह सोचे सब है? उसका नाम है उदर पर आप समझ गए उसका नाम उदर पर और राम जी और जो सोचे कि राम जी कैसे मिलेंगे राम जी बड़े अच्छे राम जी की आंखें बड़ी अच्छी हैं राम जी का स्वभाव बहुत अच्छा है अब वो हो गया राम पर है एक उधर पर और एक राम पर और एक है अर्थ पर अर्थ पर का मतलब महाराज जी वो पैसा कैसे मिले न्याय सी मिले अन्याय सी मिले चोरी सी मिले जारी सी मिले पैसा मिलना चाहिए महाराज और आए गया तो जारी नहीं पावे आए गया तो वो महाराज जिससे क्या कहते उसको जो जिसमें रखा जाता है और तिजोरी तिजोरी से निकलने न पावे महाराज वो तिजोरी से निकलने न पावे और जाए कि तिजोरी को रोज प्रणाम करे सलाम करे महाराज आप तो बहुत अच्छी हैं अब यहाँ से निकलने न पावे उसको कहते हैं अर्थ पर उसी का नाम अर्थ अरे मैं मर जायी हूँ तो का न भजयी हूँ सीधी बात है कि मैं तो मर जाऊंगा लेकिन हे रुपया महाराज हम तुमको भजाये नहीं इसी का नाम है अर्थ पर समझ गए मैं मर गयी हूँ तो का न भजी हो अब रावण तो हो गया अर्थ पर हो कैसे हो गया कि जान देई हो पे न जान दही हो जान की मैं मर गयी तो का न भजयी हो और कहता जान गई हो पे न जान दही हो जानकी अभी कहा लिखा इसमें लिखा है महाराज तमाम उत्साहते मो तुम हे किशोरी जी आपको रावण कैसे नहीं छोड़ना चाहता जैसे अर्थ पर जो है अर्थ को नहीं छोड़ना चाहता है अर्थम अर्थ अर्थ मन धन अर्थम अर्थ परो यथार्थ अब इसके बाद माल्यवान राम माल्यवान आए महाराज माल्यवान ने बहुत समझा ये नाना है इसकी किसके रावण के नाना है महाराज जी ततस्तु सुमहा प्राज माल्यवान रावण से बचसुत्वा इति माता महोब्रवीत ये माता महे नाना है अब इन्होंने बहुत समझाया महाराज जी छत्तीस श्लोक का एक स्वर्ग है अब पूरा समझाया और समझाते समझाते यह कह डाला कि हे हे रावण हे रावण तुम ऐसा न समझो कि ये तपस्वी है ये मनुष्य है यह दशरथ के पुत्र हैं, मात्र या राजी केवल ये मनुष्य ही ऐसा मत समझो हम तुमको सही बात बता दे बताइए कब विष्णु मन्या महे रामम मानुषम रूपमास्त्र जो लोग कहते हैं बाल्मीकि जी में नहीं लिखा है अरे एक राक्षस कह रहा है विष्णु मन्या विष्णु मन्या महे मानुषम रूप नहीं मानुष मात्रोसौ राघवो दृढ़ ये तो साक्षात विष्णु है और जय बद्ध समुद्रे चिने समुद्र बांध लिया इतना बड़ा सेतु का निर्माण कर लिया वो मनुष्य हो सकता है अरे मूर्ख जा समझ तो सही हु? इसलिए संधि करने जा करके अपना जीवन चाहता हो तो कुरुस्व राजेन संधिम रामीन रावण रावण इस प्रकार से उसने समझाया बहुत है? अब रावण बिगड़ गया महाराज नाना के ऊपर भी और कहे तुम मेरे नाना न होते तभी मैं तुम्हारी जवान खींच लेता ऐसे कहता है महाराज जी ऐसे कहता है तुम नाना न होते तो मैं तुम्हारी जवान खींच लेता अब महाराज जी है? एक दीन मनुष्य को मेरी बराबरी मेरी बराबर का कहते हो उसको भगवान कहते हो हाँ? तो और मेर, आ, मेरा उत्तर सुन लो कहे क्या कहे तुम तो मेरे नाना हो ना कह हाँ? नाना का मतलब तुम मेरे माँ के बाप हो ना कह तो जब तुम मेरे माँ के बाप हो तो तुमने लड़कपन में हमको खिलाया तो होगा कहा खिलाया तो है तो तुम मेरी आदत नहीं जानते हो तुम कैसे नाना हो जी तुम मेरी आदत नहीं जानते हो मेरी मेरा सहज स्वभाव क्या है हाँ? मेरे में सहज दोष है सहज मैंने जो पैदा हुआ था तब से लेके तब से है आज है और आगे भी रहेगा उसको सहज दोष कहते हैं, है ना क्या दोष है इसमें सहजो दोष स्वभाव द्रतिक्रम ये मेरा सहज दोष है और इसको टाला जा नहीं सकता हटाया जा नहीं सकता कि तेरा क्या सहज दोष है कि मेरा दोष यह है कि द्विधा भज्येम अपेव नश्य चित मैं दो टुकड़े हो जाऊंगा बीच से टूट जाऊंगा लेकिन मैं झुक नहीं सकता यह मेरा सुहाव आप नाना जी जानते नहीं कहा बेटा था तो दूर पर मैं फिर क्यों बेरसा परिश्रम कर रहे हो तुम जानते हो तो मैं भी जानता हूँ आप मौज करो आनंद से द्विदा भज्य प्रेम नुक कश्यचित सहजो दोषाहभावो द्रुतिक्रम अब इस प्रकार से महाराज जी अब युद्ध की तैयारी होनी चाहिए अब अब बहुत दूर हो गया अब युद्ध की तैयारी होनी चाहिए अब राम जी महाराज के पास आवे बड़ी बढ़िया अच्छा झांकी है हो बड़ी झांकी अच्छा ऐसी भी झांकी आपको जल्दी नहीं मिलेगी हैं राम जी महाराज बैठे हैं और लक्ष्मण जी महाराज बैठे हैं अब जरा आने वालों को देखते जाएं अब हम परिचय बताएंगे जामुन जी आए महाराजिक्षो के राजा विभीषणों के राक्षसों के राजा विभीषण जी महाराज आए, बाली के बेटे अंगज जी महाराज आए, और महाराज सर्व नाम के बंदर आए सुषेण आए सुग्रीव के ससुर महाराज आए, और राम जी महद आये द्विविध गज आए गवाक्ष आए कुमुद आए, नल आए पनस आए और महाराज सब के सब कहा आए का अमित्र विषय प्राप्त अमित्र के विषय में आए अने दुश्मन के नगर में आए दुश्मन के देश तथा लंका में लंका में सब आए असमवी ताहा और सब के सब इकट्ठे हो गए महाराज जी और यहां पर अब एक बात है सब जब इकट्ठा हो गए तो ये बात करो कि मंत्र या विनिर्णय आप लोग सब सलाह करें कि अब रावण पर आक्रमण कैसे किया जाए तो विभीषण जी उठ के खड़े हो गए के के कहें क्या महाराज हमने आपके कहने की पहले व्यवस्था कर ली है क्या मेरे चार जासूस गए थे उसके तो दो जासूस आए पकड़े भी गए मारे भी गए लेकिन हमारे चार जासूस गए थे महाराज जी चार जासूस गए थे अनल पणस संपाति गत्वा लंकाम ममाह पुरी पुनः इहागताह ये चार गए है, एक का नाम अनल का हो गए छोटा ये राक्षस होगा तो राम जी लेकिन भागते हैं सुन लो अनल शर्णगत शरणागत हो गए अनल है पनस है, है संपाति है और प्रवृति है अब चार के चारों महाराज हमारे जो जासूस हैं मंत्री हैं ये सब है महाराज ये हमारे जासूस भी हैं ये हमारे मंत्री भी है ये हमारे सब है मेरे है तो अब ये मेरे जासूस वहां गए और क्या बन गए कह की ये शकुनी बन गए हो शुरी तो शकुनी माने राम जी शकुनी एक तो आप जानते ही वो दुर्योधन का मामा है। उसको तो सब जानते हैं लेकिन ये शकुनी क्या होगा सकनोति की आत्मानव इति शकुनी जो अपने को ऊंचे उठाए दे उसका नाम शकुनी तो अपने को ऊंचे ले जाके कौन कौन तैरता है आकाश में पक्षी बस तो शकुनी हो गया पक्षी महाराज जी आपने बड़ा बढ़िया कह दिया है न हम समझते थे क्या होगा इसका अब शकुनी नाम हो गया महाराज पक्षी का अभी पक्षी बनके गए सब हो ग पक्षी बनके सब देखा देख करके सब आए अब वहाँ का सारा समाचार मैं आपके चरणों में निवेदन कर दू डिशन जी कहते हैं बताओ कि रावण के पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चार दरवाजे हैं और पूर्व दरवाजे में प्रहस्त है ये सब सेना के साहित अपने आप लगा लेना पूर्व दरवाजे पर प्रहस्थ है और पश्चिम दरवाजे पर मेघनाद है और रामजी उत्तर दरवाजे पर रावण स्वयं है और दक्षिण दरवाजे पर महापार्श और महोदय है ये चार दरवाजे और ये सब चारों दरवाजे पर ये प्रधान प्रधान वीर बड़ी बड़ी सेनाओं को लेकर के और रक्षा कर रहे हैं जो आवे उसको उससे भिड़े और सब भिड़ने के लिए तैयार हैं भगवान ने कहा आप लोगों को मैं भी आज्ञा दे रहा हूँ अब भगवान आज्ञा दे रहे हैं क्या कि पूर्व दरवाजे पर जहाँ प्रहस्थ सेनापति है रावण के वहाँ पर हमारे यहाँ का सेनापति नील नील महाराज जाकर के वहां पर बानरों के साथ उनका मुकाबला करे और रामजी अंगद श्री राम अंगद जी महाराज जो है वो दक्षिण दरबारे पर जहाँ महापार्श और महामहोदर है उनका जाकर के मुकाबला श्री अंगद जी महाराज करें और पश्चिम दरबारे पर जहाँ उस दल का सबसे बड़ा रावण दल का जो सबसे बड़ा योद्धा मेघराज वहाँ पर पश्चिम दरबारे पर है तो वहाँ पर हमारे दल के सबसे बड़ा बड़े योद्वा श्री हनुमान जी महाराज जाकर के उसका मुकाबला करें श्री राम जी हनुमान पश्चिम अध्यारम निष्पी पवनात्मजहा वो दरवाजा जिस पर रावण स्वयं खड़ा है उस पर आप लोगों के साथ हम चल करके रावण का मुकाबला लेंगे रावण का लोहा लेंगे उत्तर नगर द्वारा और राम जी ये विभीषण जी महाराज और ये ईक्ष और ये सुग्रीव जी महाराज ये सब बीच में रहेंगे ये सब के सब बीच में रहेंगे इस प्रकार से और देखो कोई मनुष्य मत बनना कोई मनुष्य बनोगे तुम्हारी जाओगे तो मनुष्य कितने के साथ ही लोग मनुष्य रहेंगे सात लोग कौन कह एक मेरे राम और अन्य राम जी स्वयं और एक कह लक्ष्मण जी दो और तीसरे विभीषण जी तीन और चौथे चौथे पांचवे छठे सतवें वो चारों विभीषण के मंत्री ये सात ही रहेंगे और सब बंदर रहेंगे भय तुमानात्र सप्त योत्स्या बहे पर और सब बंदर रहना हमको तो बंदर पसंद है हमको बनावटी मनुष्य नहीं पसंद है हमको तो बंदर ही पसंद है महाराज जी है हमको तो बंदर ही प्राण प्यारे हैं धन्य हो रघुनंदन अगर तुम न होते तो इनको कौन हृदय से लगाता अब राम जी इस प्रकार से भगवान ने अपना व्यूह निर्माण कर लिया अब व्यूह निर्माण करके सतकृत सुवेल से मतिम आरोहणम प्रति अब चलो जरा सुवेल पर्वत पर चलो अब अब महाराज इसकी तीन चोटियाँ हैं एक का नाम सुवेल है अब सुबेल पर श्री भगवान राम चढ़ गए वहां शाम गोस्मी जी ने तो बड़ा बढ़िया दिखा है यहाँ पर सुबेल की बड़ी बढ़िया झांकी है ऐसी झांकी है बढ़िया अगर मैं जाऊंगा तो फंस जाऊंगा इसलिए वहां से प्रणाम करता हुआ यही रह रहा हूँ समझे ना तो राम जी इस प्रकार से सुबेल पर भगवान पहुंचे अब सुबेल पर पहुंचे तो वहां से रौनवा दिखाई पड़े हो एक श्रृंग पर वो भी और एक पर मेरे राम जी है अब महाराज उसके यहाँ तो खूब आश्चिंत है बहुत निश्चिंत अब उसके यहाँ अखाड़ा हो रहा है अखाड़ा का मतलब कि मल्ल जो दड़ी हो रहा है अखाड़ा दो तरह का होता है महाराज जी एक अखाड़ा होता है गाने बजाने का अब यहाँ कोई गवैया बजैया बैठा पूछो उससे एक अखाड़ा होता उसको भी अखाड़ा बोलते हैं एक होता है अखाड़ा गाने बजाने का एक होता है अखाड़ा लड़ने का महाराज राउंड क्या दोनों है नाना यखाद नि भी रही बहु विधि एक एक नई अतः दस कंधर केर ये गाने बजाने वाले अब ये करने वाले दोनों जगह है रहते हैं एक बार, एक गविया पहुंचे महाराज मोटे ताजे थे ये सही बात करता हूँ बताने तो उन्होंने कहा इसकी कोई व्यवस्था है गविया बगैर तबला के बेकार तो उन्होंने कहा इसकी कोई व्यवस्था है तबले की तो उन्होंने सोचा कह रहे कोई मालिश वालिश करने वाला है अब दोनों अखाड़े में दोनों की महाराज गए और रगड़ रगड़ने लग उनको अरे कहे छोड़ो बाबा क्या कर रहे हो हाँ तो जी सियाराम आइए श्री राम जी वो अखाड़ा है अब सुबेल गिर पर जब ठाकुर जी महाराज पहुंचे बढ़िया चंद्र कहने जा रहा हूँ सुग्रीज तब तो रावण दिखाई पड़ा अब जब रावण दिखाई पड़ा तो सुग्रीज जी की आंखों में महाराज अंगारा निकलने लग गया और महाराज शरण से लेकर के नक से लेके सोध से अभिभूत हो गए जनक का अपहरण किया है इसने सीजन ग्रंदिरी को अपने यहां रखा है यात्रा देता है अब महाराज जब उनके हृदय में बात आई आओ देखा नाव न इससे पूछा न उससे और एक दम आकाश में उड़े और उड़ करके और सीधे पहुंच गए रावण के पास और रावण के पास पहुंच करके राम जी दर्शनाध राक्षसेंद्र केवल देखा भय उसको असुग्रीव सहसोता एकदम खड़े हुए और वहां पर जाके अब रावण तो हक्का बक्का देख है अब रावण को मालूम पड़े क्या मालूम क्या मालूम पड़े रावण तो कांपने लग गया रावण तो एकदम कांपने लग गया है? क्या कहीं ये कहां से आ गया ये कहां से आ गया और इससे तो रावण बहुत दिन भयभीत रहा है महाराज आप समझ गए नहीं समझे ये सुग्रीव को देख करके रावण ने समझा बा लिया गया इसमें आपको कोई शंका तो नहीं है अभी कह के आया हूँ अब उसने समझा बाली आ गया और बाली के तो नाम से कांटता है महाराज है ना अब ही कहां से आ गया है अब राम जी घबराए अब ऐसे ऐसे करे कहे एक तो बाली उससे मैं घबराता हूँ और दूसरे बाली मर गया इसका मतलब बाली का भूत आ गया अब तो महाराज बहुत घबरा अब तो घबराए अब क्या करे अब तो बाली का भूत आ गया तो सुग्री जला रहे तू घबरा मत निश्चि हो जा देखे हो देखो राम का भक्त निश्चिंत करके मारता है और और जो रावण के भक्त है ना वो धोखा दे के मारते हैं और राम जी के भक्त में तो निश्चिंत हो जा तू तो बाली के डर से मत मर मेरे प्रभाव से मर है ना कहते राम जी लोकनाथ से रामस्य सखा दासो राक्षस राक्षस मैं लोकनाथ राम का सखा हूँ क्या कहूँ एक शब्द जो है ये मेरा मेरी चोटैया पल खींचते रुक जाओ और हम इनको प्रणाम करते छोड़ो मेरी चोटैया बड़ी आगे बढ़ने दो <laughs> राम जी लोकनाथस्य रामस्य सखा ही? लोकनाथ रामजी का में सखा। मैं सखा हूं मैं मित्र तो मित्रों मित्र लेकिन इस समय में दास इनका दास बन के आया ही लोकनाथ ये रामचंद्र जी महाराज हैं कि जिनके यहाँ सखा सखा जो है वो दास बनता है और दूसरी की दरबार में जो दास है वो बाप बनता है महाराज जी लोकनाथ से रामस् सखा दासोश्मी राक्षस न मया मोक्ष पार्थिवेन्द्र से तेजसाह अब इस प्रकार सुग्रीव ने कहा अब कहते कहते सुग्रीव जी ने किया क्या एकदम महाराज ऐसे किया देखो ऐसे ऐसे किया और ऐसे करके और उसके दसों मुकुटों को एकदम नीचे गिरा दिया एकदम नीचे गिरा दिया हाँ। सियाराम जी एकदम नीचे गिरा दिया सहसो अचानक उछल करके अब पुपलुवे तसे उसके ऊपर कूद पड़े आकृष्य मुकुटम चित्रम पातया माशत भूबी ये पहला असगुन है ये लड़ाई के पहले असगुन कर रहे हैं जिसके सर का मुकुट गिर जाए ओ, हो गया। तो राम जी आकृष्य मुटुतम मुकुटम चित्रम पाथे आमास अब उसके बाद लड़ाई होने लग गई और रावण गर्जय और वीर तो है ही हमारे गर्ज के कहने सुग्रीव जब तक मैं तुमको देखा नहीं था तब तक तो तुम सुग्रीव थे और आज तुम बन जाओगे हीनक्रीव मैं समझे अरे मैंने देखा नहीं था तो तुम सुग्रीव थे और आज तुम हीनक्रीव बन जाओगे अर्थात तुम्हारी गर्दन जो है मरोड़ के में फेंक दूंगा सुग्रीव स्म परोक्षम में।, में परोक्षम तुम सुग्रीवा अवध हीनग्रीवो भविष्यसि आज तुम हीनग्रीव हो जाओगे और ऐसा कह कहकर मारा उसने सुग्रीव को उठा करके देखो ऐसा हो रहा है ध्यान दे रहा इस पर सुग्रीव क्या तरीका है लड़ने का क्या फुर्ती है हमारे लिए सुग्रीव को उठाया और उठा करके और यो पटका महाराज जी और जब सुग्रीव को पटका तो सुग्रीव उछले तो कैसे उछले तो जैसे गेदा उछले आप भी देखें गेडा पटकी क्या होगा ऊपर आएगा फिर पटकोगे फिर आएगा फिर पटकोगे ऐसी लड़ी हो रही है महाराज यहाँ पर है ना राम जी तुप तो था व्याम आक्षिपत तले लेकिन कंदुवत सहसम गेंदा की तरह उछले गय आज अब खुद लड़ाई हुई हो बढ़िया लड़ाई हुई हो मुठी प्रहार है वो मुक्का मारा है मुस्टि प्रहार रही और तलप प्रहार रही और, और महाराज फिर क्या कहते है इसको थप्पड़ मारा है हो ये इसको मारा है वो उसको मार तलब प्रहार रही है और अरत निघाई अरतनी इसका जुदुआ छप्पड़ का युद्ध तो आपने सुना होगा मुस्टिक युद्ध सुना होगा अब यहाँ पर एक दूसरा युद्ध हो रहा है तो नहीं माने ये कहते हैं कुहनी वो कुहनी से यो मार और वो वो मारे महाराज और कुहनी कुहनी की लड़ाई हो रही है अब कुनी है कुहरीय की लड़ाई हो रही है अरत निघाता ही और कराग और अंगुलियों का हुआ है अंगुलियों का अब अंगुलियों कैसे हुए महाराज जी अरे महाराज जी सुख जी रवणवा की अंगुलिया में ऐसे अंगुली गाय कैसे खींचे महाराज वो बड़ा करोड़ तगड़ा युद्ध होता है महाराज वो पंजाब कर पंजाब और मुस्टि प्रहार रही और तलब प्रहार रही और खाता ही और कराग्र खाता ही तव तो चक्रतुर युद्धम उन्होंने महाराज राक्षस बानरेंद्र बड़ा तगड़ा युद्ध किए अब इसके बाद अब महाराज युद्ध होते होते उसने सोचा कि अब मैं माया से इनको जीतूंगा और रावण थक गए थे थक गए तो उत्पात तदाकाशम लड़ते लड़ते सुखग्रीव जी वाले एकदम आकाश में उड़े उत्पात तदाकाशम अब सुखग्रीव जी के लिए यहां पर दो विशेषण कर रहे हैं कि तो आकाश में कौन उड़ा कि जीत काशी जित काशी काशी माने क्या होता है काशी माने होता है प्रकाशित करने वाला या प्रकाशित होने वाला एक संस्कृत में धातु तो काशी दीप्च तो उससे काश्यते प्रकाश्यशी इसीलिए काशी को काशी कहते हैं बनारस को काशी क्यों कहते हैं कि विद्या के द्वारा विद्या के द्वारा जो जीवन के लोगों जो लोगों के जीवन को प्रकाशित कर दे उसका नाम काशी काश्यते प्रकाशित काशी यहां कहते हैं जीत काशी जित काशी का मतलब सुब्री जीत काशी है अर्थात जयर काशी जयर इति जय काशी अर्थात हो गई है तो महाराज उनके चेहरे पर प्रसन्नता ही प्रसन्नता नजर आ रही देखो अगर हार जाए तो मुंह लटक जाता है और जीत जाए तो जिस दिन हमारी हमको कथा में खूब आनंद आता है अब यहाँ से जब निकलते हैं महाराज तो कुछ पूछो इतना मस्ती छाई रहती है हाँ और कहीं किसी ने शोर फोर कर दिया इधर उधर कर दिया ऐसे सोने वाले सामने आ गए तो कथा जब बिगड़ी तो मैं जो वहां से उठता हूं तो किसी को बात करने को मन नहीं करता कोई बात कहता मन कहता है थप्पड़ मारू इसको है तो हमारा वहां तो यही बात यही है क्या है अरे जब सफलता मिल गई तो खुशी और असफलता मिल गई तो क्लेश ये, ये, तो ये तो एक मनोवैज्ञानिक सत्य है महाराज जी हुं? आप जो चाहते हैं है? अब हमारे जीवन में हमको कथाई प्यारी है और कुछ नहीं प्यारा हमको कथा कहने को मिल जाए बस हमारा जीवन बन गया हा? हमारी हमारे बस संत एक कृपा करते हैं कि देखो यहां तक तो पीछे पीछे चले आए मैंने कह दिया था कि जिसको चलना हो चलो कोई जबरदस्ती नहीं ले चलना हमारा सब पीछे पीछे यहां तक तो चलता है अब यहां तक तो जब पीछे आए तो वहां इनकी क्या कृपा होगी सब? है अभी संतों की कृपा मुझे अयोध्या जी में बैठ के डेढ़ घंटा भगवत चरित्र में डूबने का आनंद मिलता डूबने का आनंद संतों के पास और ये महाराज ऐसी कृपा करते हैं कि हमारे पीछे पीछे कष्ट सह के दुख सहकिया और जगह जाती है और इस सब तो सिर्फ नहीं को सिखाना थोड़ा हाँ जी तो मैं ये कह रहा था कि कथा तो जीवन का तत्व है अब जीवन में कथाई ही कथा तो है और कथा कहने को भी न मिले गुण गाने को भी न मिले और उसमें तुम आकर के रस भंग कर दो तो मन हो जाता है खेल आप पूछ लीजिए हमारे जो साथ में रहने वाले फिर हम कहते हैं कोई याद आरोप तो भाई से बात मत करो फटकार देता हूँ मानसू और जब कहीं कथा कहके चले गए और सात से आठ तक बोलना है छह से सात तक तो साढ़े सात बैठे हैं तो कसम थोड़ा खाया है फिर सारे साथ भी हो जाता है फिर आठ भी हो जाता है कभी कभी हैं कोई हर जाने बैठे रहो राम जी तो ये मजा आ जाता है आनंद आ जाता है हैं तो चेहरा प्रकाशित हो जाता है तो सुग्रीव जी के? और महाराज जी ये दोनों उदा विशेषण बड़े अच्छे हैं ये मेरे ऊपर घट रहे है? और फिर कैसे कहते गतक सुग्रीव जी इतना मेहनत करके आए और ये कोई स्पर्श नहीं मालूम पड़ रहा है अब जब महाराज कथा में आनंद आ जाता है तो यहाँ से चलते तो मनुमा नहीं पड़ता कथा कहें और जो आनंद नहीं आता तो गला भी दर्द करता है सर भी चक्कर खाता है कमर भी दर्द करती है और कहते हैं बैठे रह गए ऐसा होता है महाराज जी ये मेरे अनुभव के दोनों विशेषण है इसलिए इनकी व्याख्या मैंने कर दिया राम जी खो गया क्या करें है ना जी उत्पात तदा तो काशम देखो जब दुनिया में घूमोगे तो ये तो खोई जाएगा अभी हम दुनिया में घूमने लगे थे न? तो ये खो गया था फिर मिल गया महाराज जी उत्पादा काशी काशी जीत काशी जीतक क्लम अब सुग्रीव सुब्री महाराज जो है जित काशी है और जीत कलम है ना उनको कोई परिश्रम है और ना उनके चेहरे पर मायूसी छाई हुई है महाराज जी हैं एकदम बढ़िया चेहरा है उनका और यहाँ से उठे और सीधे आकर के घाट से राम जी के पास आ गए राम जी के चरणों में साष्टांग प्रपात किया युद्ध का शुरुआत किया युद्ध का शुरुआत किया लंका कानून अब आकर के ठाकुर के चरणों में प्रणाम किया कहा गए थे कुछ कहे ना कुछ कहे ना और कि ना, ना। क्या ठाकुर पूछे कहा गए थे कुछ कहे ना कुछ बोले ना ठाकुर क्या हम समझ गए ऐसा तुमको नहीं करना चाहिए क्या समझ गए तुम लड़के आ रहे हो अब सुग्री झूठ तो बोले ना पहले ये तुम्हारे ये छोट लगी हुई है यहाँ खून बह रहा है यहाँ लाली पड़ गई है यहाँ चेहरा यहाँ पर काला पड़ गया है ये यह देखो यहाँ पर तुम्हारे फ्रैक्चर हो गया है। अब महाराज सब देखें राम जी और देख के देखें कहें। तुम तो लेके आ रहे हो अथ तस्मिन दृष्टवा लक्ष्मण पूर्वजहा अथ तस्मिन मनुष्य ग्रीवे निमित्ता मान युद्ध लक्षणानी दृष्टवा युद्ध के लक्षणों को देख करके और लक्ष्मण के पूर्वज श्री राम जी महाराज जो है अब रोने लग गए तो डांटा फिर रोने लग गए सुग्रीव संपरिस्व्य सुख्रीव जी को खूब उठा के गले से लगाया राम हो बचन मद्रवीत और जब सुना कि रावण से क्या गए लड़कर के आए अब भगवान रोवे हो और खूब रोवे और भगवान कहते हैं सुख्रीव जी ऐसा आपको नहीं करना चाहिए आप अगर कहीं आपको कुछ हो जाता तो हम लुट जाते आप ठाकुर तो कभी करेंगे लेकिन ठाकुर की बात सुन लो क्योंकि तो अगर तुमको कुछ हो जाता तो भरत लक्ष्मण शत्रु सीता ये सब मेरे लिए बेकार थे ये सब मेरे लिए भी बेकार थे ऐसे कहते हैं ठाकुर जी महाराज की त्वी कि समापन्नी किं कार्यम सीतया मम भरतेन महाबाहु लक्ष्मणेन जगीय सा शत्रुघ् तो शत्रु और मैं अपने शरीर को ही रख के क्या करता सुग्रीव अगर तुमको तो कहीं कुछ हो जाता तो मैं आत्मघात कर लेता सुग्रीव मैं बचता नहीं इसलिए हे सुग्रीव तुम अपने महत्व को समझो और मेरे मेरे स्नेह को समझो आज से ऐसा काम कभी मत करना ऐसा से ठाकुर जी ने सुग्रीव जी से कहा और फिर उसको उनको उठा करके हृदय से लगाया अब राम जी इस प्रकार से अब महाराज युद्ध का आरंभ हो गया और अब सेनाओं का युद्ध हो रहा है महाराज सेनाओं का युद्ध बड़ा विकराल युद्ध हुआ है अंगद जी महाराज श्री राम जी बड़ा विकराल युद्ध हुआ यहाँ पर कई तो सर्गो में इस युद्ध का ही वर्णन है महाराज कई सर्गो में इसमें अंगद जी भी लड़े जामुन जी भी लड़े सुग्रीव जी भी मड़े, लड़े राम जी भी लड़े सब लड़े महाराजी अब सूर्य धीरे धीरे अस्ताचल की ओर जाने लगा दिन समाप्त हो गया आज बहुत लोग मारे गए इधर के भी उधर के भी हमने पन्ना पलटा है भाई यहाँ पर इतने लोग मारे गए कुछ पूछो मत और, और सब लड़े हैं यहाँ पर आज पहला युग इसको कहते चारो फाटक की लड़ाई इसको हमारे यहाँ बनारस में जब जरा होती है ना तो वहां पर उसका उसको बोलते हैं आज क्या है भाई कि आज चारों फाटक की लड़ाई तो चारों फाटक पर लड़ाई हुई महाराज पूरब पर पश्चिम पर उत्तर पर दक्षिण पर मैं आपको बता चुका हूं या दोनों पक्षों के वीरों का खास खास नाम मैं बता चुका हूं अभी अभी निवेदन किया था आपकी सेवा में अब चारों फाटक की लड़ाई हुई और बड़ी विलक्षण लड़ाई हुई महाराज जी और लड़ते लड़ते सूर्य भगवान जो है वो हस्ताक्षर की ओर चले गए अब मेघनाद ने क्या किया कि मेघनाद में जाते जाते एक काम किया कि नागपास फेंक करके और राम लक्ष्मण को उसने बांध दिया बबंधत राजसुत दुरात्मा अब श्री राम लक्ष्मण बंध गए सारी सेना वाल्मीकि रामायण में नहीं बनी है ये किसी दूसरे कथा है तो राम जी अब जब नाग पास में तो बांधा कि तो ये दोनों भैया नीचे गिर पड़े निप, निप, निपे चतुर महे स्वासू जगत्याम जगती पत अब ये नीचे गिर पड़े अब सुग्रीव रोम विभीषण रोम सब रोम महाराज जी क्या हो अब कैसे हो तो इसी समय मेघनाज जाता है उधर अब ने कहा पिताजी कह ऐसे छाती कड़ी करके मर गए सब मर गए समझे ना ऐसे कर अत रावण मासाध्य आज आचे प्रियम पित्रे निहत राम लक्ष्मण राम ल, अब महाराण लंका में बाजा बजाए और उत्सव मनाया जाने लग गया उधर तो उत्सव मनाया जाने लगा अब रावण ने दुष्ट नहीं क्या किया कि कहा कि सीता जी को जाकर के बिठा लो पुष्पक पर अब पुष्पक में बिठा करके जागे सम्रांगण घुमाओ अब सीता जी को पुष्पक पर बिठाया गया लक्ष्मण पुष्पकोप्य दर्शय हत अब महाराज सीता जी को जब की दिखाया अब तो सीता जी के दुख का ठिकाना नहीं अब सीता जी खूब रोए और शर्मा जी बैठी हैं त्रिजता जी बैठी है सीताजी रो रही है रोती रोती कहती है की हे त्रिज मैं अब मैं अप, अपनी चिंता नहीं कर रही हूं और न मुझे अब राम जी की चिंता है अब तो गई और न लक्ष्मण जी की चिंता है, है? ना तो फिर चिंता किसकी किसकी है कि मैं इस समय चिंता कर रही हूं केवल अपने सास की मैं अपने सास की चिंता कर रही हूँ जो एक एक पल एक एक क्षण जिन्होंने यह समझ के बिताया है कि अब मेरे राम जी आएंगे अब मेरे राम जी आएंगे अब मेरे राम जी आएंगे और वो जब सुनेंगी तो उनकी क्या भी होगी उनको कितना क्लेश मिलेगा हे हे त्रिजित मैं सोच करके मर जा रही हूँ कहते ना सोचा तथा रामम लक्ष्मणन चमारथम न आत्मान जननी चापी मैं अपनी माँ की भी चिंता नहीं कर रही हूँ यथा शवश्रूम तपस्विनी हुँ, हुँ, तो, कि रामजी कदा द्रक्षा वो कहती रहती है हमेशा कि कदा द्रक्षा सीतांच लक्ष्मण सराघव परिदेव मना राक्ष त्रिजिताब्रवीत अम महराजी त्रिजिता ने कहा कि हे सीते हे सीते हे जनक नंदिनी हे किशोरी जी आपके चरणों में हमारी प्रार्थना है कि आप चिंता छोड़ दें आप रोना छोड़ दें फिर हम आपको खुशखबरी सुना मां विषादम कृथा देखें तो अच्छा खुशखबरी सुनाओ क्या भरता यं तव ये तुम्हारे स्वामी जी रहे कि मरे नहीं है ये जी रहे सीता जी मैंने क्या कहे हाँ आप किस पर बैठी है देख रही है तो पूछ विमान पर पुष्पक विमान जो विधवा होगा उसको लेकर के चल ही नहीं सकता पुष्पक विमान विधवा का भार ग्रहण ही नहीं कर सकता इसलिए निश्चित समझ लो कि ये जिंदा है कारणी च वक्ष महां ती चेमौ जीव तो देवी भातरौ राम लक्ष्मण इदम विमान वैदेही पुष्पक नाम जिंदा दिव्यम ताम धारये नएदम यद देता गत जीवित अगर ये नर होते तो ये पुष्प विमान आपको धारण है करके उड़ नहीं सकता था कभी इसलिए राम जी जिंदा है अब तो महाराज श्री किशोरी जी के मुखड़े पर प्रसन्नता न चुकी और इधर क्या हुआ अब इधर दवाई लेने के लिए श्री हनुमान जी महाराज जाने के लिए तैयार थे ठीक उसी समय लोगों ने देखा कि उधर से महाराज है और बढ़िया वेदरी निकल रही है और पक्षों को हिलाते हुए वो चले आ रहे हैं महाराज जी श्री गरुड जी महाराज चले आ रहे हैं राम जी तुम मुहूर्ता गरुडम वह महाबलम वाहनरा दृशु सर्वे ज्वलंत में और महाराज अग्नि के तरह से दिल्ली श्री सांबेद की ऋचाओं का अपने पंखों से गार करते हुए और श्री राम श्री राम श्रीराम ऐसा कहते हुए श्री जताये हुए राम जी श्री गरुण राज महाराज चले आ रहे हैं और आकर के उन्होंने अब महाराज उनका आना कि बाण के रूप में श्री राम जी के से लक्ष्मण लक्ष्मण जी से जो लिपटे हुए सांप थे वो सपुआ सब, सब भगने लग गए हो वो सब भगने लग गए हो राम जी राम जी नागास्ते थे बिप्र दुद्रुव वो सब नगवा भाग गए हो अब महाराज राम जी और गरुड़ जी ने अपने अमृतमय पंखों से स्पर्श कर दिया और स्पर्श करने के बाद एकदम विषल्य होकर की श्री राम और श्री लक्ष्मण उड़ गए और सारे बानर समाज में जय जय ध्वनि सूरी हो गई और जय हो जय हो जय हो की जय हो की जयकार जय ध्वनि अब महाराज चारों तरफ बानरों में जहाँ समझ लिए थे मर गए और वहाँ पर राम जी जी गए अब जी गए तो कितनी बड़ी कितना बड़ा उत्साह उनके मन में हुआ होगा क्या इसकी कल्पना आप कर सकते हैं अरे महाराज जी अब तो लोग बोल रहे हैं और और महाराज अब इस खुशी में हम कहते हैं अब दो एक घंटा थोड़ा सा विराम करिए श्री चंद्र भगवान की परमहंसास्वादितिन्मकंदा भक्तजनमन श्रीनिवासा श्रीरामचंद्राय श्री हनुमते नम श्रीगणशा श्रीसरस्वत नम अस्मदगुरुभ्यो नम श्रीराम जय जय जय श्रीराम जय राम जय राम जय <Lamb>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 Ram Ram Jee Rajar, Ram Ram Jee Sita Ram, Ram Jee Sita Ram, Sita Ram Jee Sita Ram. राय सीता तत्रमस्तकांजलि बाष्प वारि परिपूर्ण लोचनमतिमत राक्षक नमोस्त राय स लक्ष्मय दैच तनकाय नमोस्त रुद्रेन्द्रयेभ्यो नमोस्ंद्राकमगणेभ्यकतु्यंधुभ्य पति पावने वैष्णव्यो नमो नमः नमो नमः योक प्रवेश्य मम वाच इसुप्ता सजीवयतिखिलशक्तिधर स्वगा अन्यास्चरणश्रवणत्गादी नमो भगवतेषा तोभ्यीसनाथ सरंभा मध्यमा अस्मदाचार्यपर्यता वंदे गुरपरंपराज राम राम मधुम मधुराक्षर आरू्य कविता शाखा वंदे वाकिल बंदों मुनि पद रामायन जी निर्मयो जि सुकुमल मंजु दोष रहित दूषण सहित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 रावण के यहां खुशी मनाई जा रही है मेघनाज ने जाकर के कहा था कि हमने सब काम तमाप कर दिया श्री राम लक्ष्मण को हमने समाप्त कर दिया बड़ी खुशी मनाई जा रही है लेकिन उस खुशी में भगवान नाम के गर्जन की ध्वनि सुनाई पड़ी उसको भगवान की जय ध्वनि ध्वनि मंगलध्वनि ध्वनि जब भगवान के भक्तों के मुख से निकली और उसको जब उसने सुना ते तु तूलम महोजसाम नरदताम महोजसा नर्दतासारधं तदा शुस्रवराव रामन ने उस जय ध्वनि को जब सुना तो कहीं क्या बात है वहां तो रोने की आवाज होनी चाहिए जय जय कैसे हो रहा है ज्ञाताम तूर्ण शाम सर्वेशांच बनऊ जल्दी मालूम करो शोक काली समुत्पन्नी हर्ष कारण शोक का समय होना चाहिए वहाँ रोने की ध्वनि आनी चाहिए और वहाँ पर जो ये हर्ष की ध्वनि सुनाई पड़ रही है इसका क्या कारण है इसका पता लगाओ ऐसा रावण निकाल जा करके सेवको ने पता लगाया कहे महाराज वहाँ तो कोई शोक का वातावरण ही नहीं है वहाँ तो खुशी मनाई जा रही है सब राम भक्त नाच रहे हैं सब राम भक्त संकीर्तन कर रहे है राम भक्तों के मुख से मंगलमय ध्वनि निकल रही है, है? वहां तो कोई दुख नहीं वहां तो समस्त सुखी सुख अब महाराज जी वहां तो सुख आया और यहाँ पर दुख का साम्राज्य आ गया भैया वहीं बैठ जाओ। जा सीताराम जी त्रुतवा बचनम तेजा राक्षसीद महाबल चिंताशोक सामक्रंतों विवरण वन भव एकदम विवरण हो गया उसका मुक्तु फक् हो गया हुँ? अब उसने अब्रवीत राक्षसाम मध्य धूम्राक्षम नाम राक्षसम धूम्राक्ष नाम के अपने एक सेनापति को उसने बुलाया और कहता कहा गया उसने अब तुम बहुत बड़ी सेना लेकर के जाओ लड़ने के लिए और आज तुम राम जी के साथ समस्त बानरों को मार करके आओ छोड़ मतानो तुम बधा या सुनिरी आई रामस्हवान रई बहुत बड़ी सेना को लेकर के धूमरा और रहुनंदन के बाहु से सुरक्षित उस महाप्रलय के समान वानरी सेना का उसने दर्शन किया ददर्शताम राघव बाहुपालिता कल्पा बहुबानी चमू और धूम्राक्ष का बड़ा भयंकर युद्ध हुआ है ये जितने आ रहे हैं भयंकर युद्ध तो सभी का है सब बहुत बड़े बड़े सेनापति है हुँ? तो बड़ा भयंकर युद्ध हुआ युद्ध करके बानरी सेना भाग रही है महाराज मार बर्दाश्त कर नहीं पा रही है सैन्यम तो विद्रुतम दृष्टवा धूमराक्ष राक्ष सरसभा रोषेण कदनम चक्रे वानराणामसुता पहले राक्षसी सेना भगी फिर बानरी सेना भगी राक्षसी सेना जब भगी तो राम जी अभी धूम्राक्ष जो है बानरों को मारने लगा एकदम मारने लगा हु? और धूम्राक्ष के द्वारा मारी हुई सेना बानरों की जब भगने लगी तो श्री पवन नंदन आंजने हनुमान जी महाराज ने देखा हनुमान जी महाराज दौड़े एक बहुत बड़ी शिला लेकर के धूम्रे धूम्राक्षणार्जित सैन्यम व्यथितम प्रेक्ष मारुति अभ्यवर्त संकृद्ध प्रगृह विपुलाम शिलाम बहुत बड़ी शिला लेकर के श्री हनुमान जी महाराज दौड़े और जब उस राक्षस ने देखा धूम्राक्ष ने कि वो आ रही हनुमान जी आ रहे हैं बहुत बड़ा पत्थर लेकर की बहुत बड़ी शिला लेकर की तो गदा लेके रथ से कूद पड़ा आप शिला दृष्टि गदा उद्यम में संभ्रमात रथ से कूद पड़ा महाराज कह मर नेगेन वसुधायाम व्यतिष्ठत और उस भयंकर शिला ने क्या किया उसके रथ सारथी घोड़े सबका विनाश कर दिया और राक्षसों को हनुमान जी महाराज घूम घूम करके चारों तरफ से समाप्त करने लग गए महाराज राक्षसाम कदनाम चक्रे सस्कंद बिटपेर द्रमई पेड़ उखाड़ ले हनुमान जी महाराज लड़ाई बड़ी विलक्षण है पेड़ उखाड़ लें और उस पेड़ में डाली लगी रहे शाखा लगी रहे कांटे लगी रहे सब और उसी से मार पोथ उसको है न ऐसा खुद ऐसा श्री हनुमान जी महाराज ने भयंकर युद्ध किया युद्ध युद्ध है महाराजाज तो एक, एक ने कहा हाथी कभी देखा है सूरदास सूर्यदास हाथी कभी देखा है तो सूरदास ने उसकी सूढ़ पकड़ ली थी कहा हाथी देखा है क्या कैसा होता क्या है कहा थी क्या थी बस चिकना चिकना लंबा लंबा होता है है ना तो इसी तरह से जो आज आए हैं वो कहे कि वाल्मीकि रामायण में क्या लड़ाई ये लड़ाई भरी पड़ी है क्या अब वो क्या जाने बेचारे की बाल्मीकि रामायण में क्या क्या भरा पड़ा है, है? और क्या क्या रत्न निकल कर के पहले आ चुके हैं बाद में आएंगे लेकिन अभी तो लड़ाई है अभी तो आज तो लड़ाई लड़ाई तो राम जी, तो वो रामजी दू, धूम्राक्ष जो है वो एक उसके पास गदा थी बहुत बढ़िया और आपने देखा वैसाय विशाल गदा और उसमें कांटे लगे हुए थे चारों तरफ कांटों से ही युक्त थी वो बहुत कंटकों से संयुक्त जो गदा थी उस गदा को लेकर के अब वो दौड़ा महाराज धूमराक्ष समझ लीजिए बड़े बड़े कांटे महाराज सोने के कांटे सोने के इतने इतने मुटे, इतने, इतने मोटे हाँ इतने इतने मोटे कांटे उसमें लगे हैं और जहाँ पड़े वहीं पर जयसे है ना? तो तस्य क्रुद्ध से रोषेण गदाताम बहु कंटका पातयामास धूम्राक्ष मस्तके और उसको लेकर के उसने हनुमान जी के मस्तक में तो बड़े जोर से मारा हुँ? बहुत जोर से मारा हनुमान जी मरने का रह जा धूम तो राक्षस सिरो मध्य गिरी श्रृंगम अपात तो। एक पर्वत के का शिखर ही ले लिया हनुमान जी महाराज ने और ले जाकर के उसके सिर पर दह मारा उसको और जहां दिया महाराज तो एकदम चारो खाना चित्त आंखें उलट गईं, जीव निकल गई, प्राण खत्म हो गयी पपात उसका मंगल में उद्धार कर दिया श्री हनुमान जी महाराज ने पपात सहसा भूमौ विकीर्ण इव पर्वत महाराज जीप अब, अब महाराज सब बंदर जो हैं चारों तरफ से हैं आनुमान जी का जय जयकार करे उनका हाथ छुएं छुए उनका पैर छुएं छुए उनकी भुजाएं छुएं और पेट छुएं हाँ हो ऐसे ये बंदरों की खुशी है रिपू बध जनिक श्रमो महात्मा मुदम अगमत कपिभी सुपूज्यमान बंदर लोग खूब पूजा करे हनुमान जी महाराज की अब इधर रावण की हालत तो बड़ी विचित्र है वो तो सांस ले हो जैसे सांप, उरगो यथा सुन लिया उसने कि धूम्राक्ष भी मर गया तो अब्रवीत राक्षसम क्रूरम यह धूम्राक्ष जो है जब क्रुद्ध होता था इसकी आंखों का यह धुआं छा जाता था इसलिए उसका नाम धूम्राक्ष था अब रावण जब क्रुद्ध हुआ तो उसने क्या किया महाबली बज्रद्रष्ट को बुलाया इसकी डां जो थी वज्र की तरह से उसमें जो कोई आ जाए फिर उसका बचना मुश्किल था अवरवीत राक्षसम क्रूरम वज्रद महाबल जाओ वीर गच्छ तम वीर निर्या राक्षस ही परिवारिता और राक्षसों की सेना को लेके जाओ अजय दासरथिन रामम सुग्रीवम बानर सह श्री दशरथ नंदन राम को सुग्रीव के साथ और समस्त बानरों के साथ तुम मार के आना तुम्हारे तो दाढ़ में जो आएगा बचेगा नहीं एक बार आ जाना भी चाहिए अब वो चला महाराज जी वजश चले और बज्रदस जब चले तो बड़ा भयंकर युद्ध हुआ बहुत भयंकर युद्ध हुआ महाराज जी और वहां पर लोहा लिया श्री अंगद जी महाराज ने और अंगद जी महाराज घूम घूम के मारे पलट पलट के मारे हैं और बड़े बड़े दाव से मारे हों अंगद जी बड़े बड़े बलि अंगदा बिहता राक्षसा भीम विक्रमा विभिन्न सरस पेतुर्कृता युव और अंगद के मारे हुए राक्षस ऐसे गिरे जानो पेड़ को जर से काट दिया और पेड़ धड़ाम से गिरे ऐसे गिर रहे हैं सब अब बजद का और अंगज जी मारा ये इतना ही नहीं इतना हम कह रहा हूँ हम तो सौ में एक कह रहे हैं ऐसा समझ लीजिए आप युद्ध बड़ा भयंकर हुआ है, है न नदियां बह गई हैं खून की पारे अब बज अब सब पूरा हम कहने लगे तो एक एक युद्ध कहते लटके रहेंगे जो तो बज्रदश महाराज जो है अंगद महाराज जो है उनका बज्रदश से बड़ा भयंकर युद्ध हुआ बहुत भयंकर युद्ध हुआ तो उसने क्या किया बजदशवा ने कि एक तलवार लेकर के अंगद जी के ऊपर दौड़ा तो अंगद जी महाराज ने कहा कि ले आंगद जी ने उस तलवार को खींच लिया और करके बड़ी अच्छी तलवार थी महाराज बड़ी तेज बहुत थी बहुत तेज थी और उस तेज तलवार से तेज देखो जब मारने वाला कृपा करता है तो तेज धार वाले अस्त्र से मारता है ये कृपा है उसकी और कई बार कुंड से मारे तो फिर यही आया आधा कट गया अब चिल्लाया फिर मारो फिर मारो ये सब बड़े क्रूर होते वो बड़ा तीखा होता है वो तो मारा उस साफ करते एकदम खत्म अब तेज धार धार वाली तलवार लेकर के और अंगद जी ने उसका सिर एकदम समाप्त कर दिया महाराज जी निर्मले एक ही बार में समाप्त निर्मले निर्मलेन सुधौतेन खडगे नघान बजस्य बालिशू नहाबला अंगद जी महाराज ने उसका कल्याण कर दिया अब रावण ने जब देखा कि बज्रदश भी मर गया तो उसने क्या किया महाराज जी अकंपन एक नाम देखो अकंपन रामायण में वाल्मीकि रामायण में बहुत है बहुत एक अकंपन तो वो था आपको याद होगा कि अरण्य कांड में आया था नहीं था। आया था संवाद लेके आया था संवाद लेके नहीं आया था वो वो तो सब संवाद तो मतलब कोई ने कहा हो ऐसा लेके नहीं आया था वो जो देखा था वो कहने के लिए आया था और कैसे आया था रामजी साड़ी पहन के आया था हु? याद है वो साड़ी पहन के आया था और साड़ी में भी घूंघट ओढ़ के आया था सब लिखा था ये भी घूट वो महाराज खर दूषण तीसरा जब मारे जाने लगे तो राम जी ने एक को, को छोड़ा तो है नहीं अब वो बिचारा क्या करे सोचे जाऊं तो कैसे जाऊं तो वो महाराज साड़ी कहीं से पा लिया पता नहीं कहां से पाया और साड़ी पा लिया और पाए करके उसका घूंघट लगा लिया और घूंघट लगाकर चलाया वो अकंपन एक और था और महाराज एक पंक अकंपन और था अभी मारा गया था एक अकंपन ये है अभी एक अकंपन और आएगा है ना तो इस तरह से अकंपन ये सब बड़े बड़े बलवान थे सब बहुत बलवान थे बहुत बलवान थे सब सबके सब तो अब अकंपन को आज्ञा दिया रावण ने कि आ, और अकंपन साधारण नहीं था उसको रावण ने हाथ जोड़ के आज्ञा दिया वज्रद्रंशम हतम सुली पुत्रेण रावण बलाध्यक्षम उवाचेदम कृतांजलिम उपस्थितम उसको हाथ जोड़े कहा कि हे एक सेनानायक अकंपन है आप भी पठारो और जाओ लड़ो शीघ्र निर्यांत दुर्धर्षा राक्ष अकम्पनम पुरस्कृत सर्वशस्त्रास्त्र कोविदम अकंपन का विशेषण कर रहे हैं कि संपूर्ण शस्त्र में और अस्त्र में कोविद है शस्त्र अस्त्र में क्या अंतर है कि एक को तो पकड़ के मारा जाता है जिस जिसको पकड़ के लड़ाई लड़ा, लड़ा जाए वो वो तो दूसरा और एक दूसरा जो है वो क्या है महाराज जी हा? उसको फेंक के मारा जाए ये है अस्त्र शस्त्र का अंतर अब ये अकंपन कैसा है अब सी वाल्मीकि नहीं रहे हैं कि कैसा है कि एस सास्ताच गोप्ताच नेताच युगि सप्तम भूतिका मच्छ में नित्यम नित्यं समरप्रिय रावणी कह रहे हैं वाल्मीकि जी मारे लिख रहे हैं रावण कह रहा है हुँ? कि ये ये अकंपन कैसा है कि ऐसा शास्त्रा एक तो शास्त्रा है यानी दूसरों के सेना को दुश्मनों की सेना को बड़ा तगड़ा दंड देता है महाराज इसलिए शास्त्रता है हुँ? तो ऐसा शास्त्रा अगोप्ता और अपने सेना का बड़ा बड़ी रक्षा करता है इसलिए गोप्ता मान रक्षक है और नेता नेता का मतलब नायक नेता का मतलब नायक वो नेता नहीं हो खे पहनने वाले नेता छुधी और युद्ध में बड़ा भयंकर है और रावण कहता है कि भूति कामस्य में नित्यम अकम्पन की जो सबसे बड़ी विशेषता है कि वो मेरा ऐश्वर्य देखना चाहता है मेरी निंदा नहीं सुनना चाहता और पांचवी विशेषता क्या है इसकी कि नित्यम समर वो रोज लड़ाई चाहता है वो चाहता है रोज लड़ने को हमको मिले ये पांच विशेषताएं अकम्पन की है हुं? इन पांचों विशेषताओं को साथ में लेकर के अकंपन महाराज लड़ने के लिए चले अकंपन अकम्पन, अकम्पन, अकम्पन निकल जाता है महाराज कहने का क्या बताएं है, है ना कोई बात नहीं है न? तो इस महाराज है हमारे हनुमान जी के हाथ से मरेगा भी महाराज और क्या हुआ तो हनुमान जी महाराज से भिड़ गया जाकर के इसकी बहुत बड़ी लड़ाई हुई दो स्वर्ग में इसकी लड़ाई का वर्णन और हनुमा जी महाराज से अंतिम भीड़ा तथ्यम वृक्ष मुत्पाट्य कृवा वेगम अनुत शिवस्जगासु राक्षसेन्द्र अकंपनम सवृक्षेण हतस्तेन सक्रोधेन महात्मना राक्षसो वनरेन्द्रेण पपा च ममर अम्म अं महाराज हनुमाजी महाराज ने एक पेड़ उखाड़ा बहुत लड़ाई हुई है बहुत लड़ाई तगड़ी हुई है महाराज बहुत तगड़ी ये समझ लीजिए कि इकहत्तर श्लोकों में इसकी लड़ाई का वर्णन है और अंत में हनुमान जी महाराज ने एक पेड़ से उसके मस्तक पर मारा और वहीं पर महाराज गिर पड़ा और गिर ही नहीं पड़ा मर भी गया पपा च मार अब हनुमान जी महाराज की बड़ी स्तुति हो अब ये साधारण नहीं था अभी मैंने बताया अभी इसके इतना विशेष बहुत कम लोगों का आया है ना कि वो शास्त्रता है गोपता है नेता है सब बड़ी विशेषता है उसकी अब महाराज अब वो जब मारा गया तो हनुमान जी महाराज की चारों तरफ से जय जयकार होने लगी देवता भी आकर के यहाँ पर पूजे हनुमान जी महाराज को हुँ? और राम जी महाराज और लक्ष्मण जी महाराज स्वयं कहते हनुमान तुमने बड़ा भारी काम किया ये तो मरने वाला था नहीं हु? सुग्रीव जी महाराज आए अंगद जी आये अभी सब हनुमान जी की तारीफ करें धन्य है हनुमान धन्य है श्री हनुमान जी महाराज अपूजयन देव गणास्तगा स्वयं चरा मोति बलश्च स्पष्ट है सब यानी आप तरी सर ध्यान दीजिएगा जो मैं कहता हूं इस लोग में कहता हूं और तो बिल्कुल स्पष्ट है इतना प्रसादमय काव्य तो मिलेगा नहीं आपको वाल्मीकि जी महाराज का इतना बढ़िया काव्य है तथई वसुग्रीव तथई वसुग्रीव मुखा प्लव प्लवंगम ने बंदर है ना तो वो वो महाराज सुग्रीव के साथ सारे बंदर प्रधान प्रधान आवे और विभीषण जैव महाबल ये सब के सब आकर के पूजें हनुमान जी महाराज का पूजन कर रहे हैं अकम, अकम्पाबूधर अकंपन का बदसव राक्षस ने जब सुना तो महाराज एकदम मुंह उसका लटक गया एकदम लटक अकम पनबम सुसित दीन मुखस हो गया उसका मुकड़ा दीन हो गया उदय क्षत और मंत्रियों को देते हुए हम क्या करें स, जो आ रहा है वही मारा जा रहा है हु? और चारों तरफ से बंदरों ने लंका को घेर लिया है कि निकल करके कोई बाहर जाने न पावे चारों तरफ से घेर लिया महाराज हाँ रुद्धाम नगरी इम दृष्टवा शायद भाग ही जाता महाराज रुद्वांत नगरी ईम दृष्ट रावणो रा चारों तरफ से रुद्धाम नगरी रुद्धाम ने अरे देहात में कहते हैं रूंध देव है। रूंध हु करी उपाय बरबारी ये, ये में संस्कृत बहुत बोलते हैं मारा ऐसा ऐसा संस्कृत बोलते हैं सब जानते हैं नहीं कहते हैं हम देहा बोल रहे हैं यहाँ खास करके इस इस क्षेत्र में संस्कृत बहुत बोलते हैं है? बहुत बोलते हैं स्त्रियां गाली जा जा। गा जा? है दे दिन जाए तो हर उछिन्नी आई जाए उछिनी क्या है बिल्कुल शुद्ध संस्कृत है हमारा इसे शुद्ध संस्कृत बोलती हैं देवियां तो रुद्धाम तो नगरी दृष्टवा रावण रावण ओ राक्षसे राक्षसे रावण जो है और अंग्रेजी भी बोलते हैं स्त्रियां भी बोलती है अंग्रेजी कहीं लल्टेनिया अब लल्टेनिया अंग्रेजी है ये सब महाराज बड़े विद्वान है सब यहाँ की स्त्री बड़ी विद्वान तू तो नगरी दृष्टवा रावण राक्षसे राक्ष रावण जो है वो जब नगरी को चारों तरफ से अवरुद्ध देखा चारों तरफ से लोग हैं तब तो क्या करे किससे कहे तो बोला रहा प्रहस्तम युद्ध गोविदम इससे बढ़कर के मेघनाथ कुंभकर्ण के अलावा अतिकाय के और कोई वीर के यहाँ है, है अब प्रहस्त कोष ने ये सेना का नायक है हमारे प्रहस्त जी जो है रावण के सेनापति है प्रधान सेनापति कमांडर इन जी राम जी अब रावण जी जाकर के प्रहस्त से कहते हैं प्रहस्त को विशेषा देते हैं कि युद्ध को विदम युद्ध कला भी बड़ा पंडित है अब जाके कहने अब रावण कहता है युद्ध विशारद देखो हे युद्ध विशारद नान्य युद्धात प्रवश्यामी अब मैं किसी दूसरे के युद्ध से अपना अपनी मुक्ति नहीं देख रहा अब मेरा मोक्ष तो तुम्हारे युद्ध से होगा देखो ये मोक्ष भी कई प्रकार का होता है एक तो भक्त लोगों का मोक्ष होता है एक ज्ञानियों का मोक्ष होता है और एक देखो रावण का मोक्ष कि नान्य युद्धात प्रवश्यामी मोक्षम तुम्ही हमको मोक्ष दिला सकते हो अहम बात और कोई दिला नहीं सकता अब यहां पर कोई और दूसरा लड़ नहीं सकता या मैं लड़ सकता हूं या करें, या मेघनाथ, या नुकुम्भ या फिर तुम लड़ सकते हो अब आप पधारो और बहुत बड़ी सेना लेके जाओ जितनी बड़ी सेना लेके मनो इतनी बड़ी सेना लेके जाओ सत्वम बलोविता शीघ्र आदा परिगृह विजयाय अभिनय यत्र सर्वे बनवक अब सुनो हो प्रहस्त का मुक्त लटक गया वो तो सेनापति है वो जानता है कि मेरे कैसे कैसे वीर मारे गए और समझ, समझ रहा है तो अब हमको तो याद नहीं आता कि इसने कहा है इसने तो महाराज यही कहा है कि हम मार डालेंगे सबको लेकिन वक्त पड़ने पर जब बुरा वक्त आता है ना तो लोग कहते हैं हमने कहा था ना देखो हो गया और कहा वहां कुछ नहीं था वैसे ही झूठ बोल रहा है हमारे अच्छी कहता है कि प्रदाने न सीताया श्रेय व्यवसित मया अप्रदाने पुनः युद्धम दृष्टमेव देखो हमने कहा था कि सीता जी को दे दोगे तो युद्ध नहीं होगा और सीता जी को नहीं दोगे तो युद्ध होगा वो तो मलमय था वो आ गया सामने तो अब कुछ मुंह लटका हुआ इसका उदास भी है जानता है कि मरना तो यह है अब तो मारे जाएंगे तो राम जी लेकिन फिर कहता है कोई बात नहीं है आपने हमको बहुत दिया है जिंदगी में जब भी हमारे यहां आवश्यकता पड़ती थी तो आप तैयार रहते थे कभी बेटी उटी की शादी होती थी तो आप खूब बढ़िया सब मालमत्ता देते थे हुँ? और राम जी आप हमारा देने के बाद सम्मान भी बहुत करते थे और हमारा हर तरह से आपने सम्मान किया इसलिए वो हमको याद है और उसको हम भूलेंगे नहीं अच्छा है आदमी बढ़िया है कैसोम दानश्च मानईश्च सततम पूजित स्तया इसलिए तुम्हारे लिए हम जीवन तो दे देंगे न ही हमको ये परवाह नहीं कि हम मर जाएंगे ना हमको ये परवाह है कि हम मर जाएंगे तो मेरी स्त्री क्या करेगी मेरे बेटे क्या करेंगे इसकी हमको तरीक भी चिंता नहीं न मैं जीवितम रक्षम पुत्र दार च अब तुम देखो मैं जा रहा हूं और ऐसा मत समझो मैं मरने के लिए जा रहा हूं मैं लड़ने के लिए जा रहा हूँ अब मर के आऊ या जीत के आऊं ये तो भगवान जाने लेकिन मैं जा रहा हूं लड़ने के लिए तुम पश्य माम जुहू शम तुदर्थी जीवितम युधि ये प्राण तुम्हारे लिए एवं रम रावण वाहिनी पति और सेनापति इस प्रकार से रावण से कह करके और शास्त्र सेना नायकों को जो उसके अधिकार में रहते थे सबको बुलाया और कहा कि आज भयंकर युद्ध होना है मरना है या मरना है ऐसा समझ के चलिए अद तृप्त मांसादा कक्षिण कार नऊ आज आज मांस खाने वाले पक्षी तृप्त तो हो जाएं आज मांस खाने वाले जंगली जानवर तृप्त तो हो जाएं चलो आज ऐसी लड़ाई लड़नी है महाराज बहुत बड़ी भयंकर गर्जना की उसको और महाराज सब दौड़े अब लड़ाई बहुत लड़ी है। वो है इस पर बहुत दौड़ी और सब दौड़ रहे हैं लड़ने के लिए छिक रहे कैसे कर रहे हो कि जैसे अग्नि में दौड़े मरने के लिए वो क्या कहते हैं उसको पतंगा पतंगा दौड़े यथा मुर्सु सलभो विभाव यथा विभाव सुम अग्निम मुशु सलभा तथा तो है ना जैसे मरना मरने वाला श्रभ जैसे जाता है वैसे ये सब दौड़ रहे हैं अतत प्रहस्तम निरियातम दृष्टारण कृतोद्यम उवाच सस्मृतम रामो विभीषणम अरिंद अब भगवान जब खास खास लोग आते हैं ना तो भगवान कहते हैं विभीषण जरा बताओ कौन आ रहा है ठाकुर बड़ा मजा ले रहे हैं आनंद ले रहे हैं समर का इतना आनंद ले रहे हैं सब आनंद ले रहे हैं सब आनंद ले रहे गोस्वामी तुलसीदासन का शंकर जी ने कहा कि पार्वती हम भी आनंद ले रहे थे क्या कह रहे हम भी आनंद ले रहे थे हम हूँ उमा रहे ते ही संगा क्या कर रहे थे देखते रामचरित रण रंगा राम जी का रण रंग देख रहे तुम्हारा तो सब आनंद है ठाकुर जी तो बहुत आनंद ले रहे हैं श्याम भगवान भूषण को बुलाए अलगे कहने कैसु का महा काया ये बाप डील डोल वाला है कौन आ रहा है अब बड़ी सेना इसके साथ है षण तो ने कहा महाराज ये तो हम सेनापति आ रहा है एस सेनापति तहस्तो नाम राक्षसः ये प्रहस्त नाम का सेनापति आ रहा है और इसके साथ बड़े बड़े वीर आ रहे हैं जिनका पराक्रम बड़ा प्रख्यात है अब तो महाराज सब बानर युद्ध करने के लिए दौड़े वो राक्षसा युद्ध बहून बानर पुंग राक्षसांश चापी बह बहून बानर राक्षस को मारा और राक्षस बानर को मारे है इस प्रकार से पारस्परिक संग्राम बड़ा भयंकर हो रहा है राम जी सिया बंदर मारे तो कैसे मारे हो कोई बज्र स्पर्श तलई के समान जो उनका तमाचा है एक मारे महाराज आंख भी उलट के नीचे गिर जाए ऐसा मारते थे महाराज और ही हस्तई मुषिष्ट मुक्का से लड़ाई हो बमन सोनी तमाशिव्या है उनके राक्षसों के बंदरों के दोनों के दोनों के मुंह से महाराज खून बहने लग जाए है? बमन करने उल्टी होने लगे खून की हो अब बिशीर्ण दशने क्षण दांत महाराज बतीसी एकदम बाहर आ जाए हैं एकदम बाहर आ जाए है लेकिन वो बनाया हुआ दांत नहीं था वो वो सब जमे हुए दांत थे है? ऐसे तो हम ऐसे कर तो आ जाए बाहर बहुत लोग हैं दोनों ऐसा दांत नहीं था वो तो वो तुम्हारा जमा हुआ दांत था और विशीर्ण दशन अणाह आंखें भी बाहर निकल आ अब महाराज अब अच्छा, नाम ले रहे हैं नारांतक के जो सचिव है चार हैं अब चारों बड़ी भयंकर लड़ाई लड़े नरानतक कुंभहनु महानाद नरान और समुन्नत महानाद कुंभहनु समुन्नत अब ये सब बांगली सेना का विनाश कर रहे हैं महाराज है और हर श्री महाराज उठे और द्वित महाराज और नरानतक चकना चूर हो गया देखो एक नरांतक तो ये है सेनापति और एक नरांतक अभी आगे आएगा वो है रावण का लड़का तो ये मर गया महाराज निरण तक और फिर अब दुर्मुख नाम के बंदर ने उठाया और उठा करके उसने महाराज क्या किया की कि सब एक पेड़ को उखाड़ करके असमुन्नत नाम के सेनापति को अपोथयक है अच्छी तरह से रगड़ के मारा उसको महाराज जी और फिर जामुन की महाराज ने क्या किया एक बहुत बड़ा पर्वत खंड लेकर के और उससे महानाथ को मार डाला समझे और तार नाम के बंदर ने जो बृहस्पति के पुत्र हैं इन्होंने कुंभनु नाम के सेनापति को साथ कर दिया इस प्रकार से इस सेनापति के जितने अंग थे ये सब समाप्त हो गए अब समाप्त हो गए तो अब प्रहस् की लड़ाई ही चलने लगी अब प्रहस्थ की लड़ाई किससे चले हो तो प्रहस्थ की लड़ाई चलने लगी सियाराम सियाराम पहले आना चाहिए राम जी प्रहस्थ तो की लड़ाई किससे चल रही है या प्रहस्त की लड़ाई चल रही है राम जी प्रहस्त की लड़ाई चल रही है सेनापति सेनापति की लड़ाई तो सेना सेनापति से ही चलेगी और किसी से भी चलेगी नहीं तो जी देखिए बीच में भी होता कथा भूल बहुत पढ़ा लिखा नहीं इसलिए कृपा करनी चाहिए जल्दी आ जाओ ताकि व्यवधान न हो तो मूर्ख भी कथा कहते तथा सृजंतम बाण प्रहस्तम से प्रहस्त जो है चला लड़ने के लिए अब जो लड़ने के लिए चला तो किससे लड़ेगा जोड़ी से जोड़ी लड़ती है रो। प्रीत विरोध समानसन करिए नीति असाय लड़ाई और झगड़ा बराबर वाले से करनी चाहिए जो अगर बराबर वाली लड़ाई झगड़ा नहीं होगी तो दुख हो जाएगा और देखने वालों को भी उससे पाप लगेगा और लड़ने वालों को भी पाप लगेगा ऐसा शास्त्र कह रहा है ददर्श तरसा नीलो विधम प्लंगमान रथेनादित्य वर्णेन नीलम एवं अभिदुद्रुगे अब नील की और की लड़ाई चलने लग गई बड़ी तबड़ी लड़ाई हुई महाराज बाहनी मुख्य जात वैर तरसवीण अब महाराज उन दोनों की बाहनी मुख्य की हने जो सेना के पति है दोनों रामजी के सेना के नायक नील जी और रावण के सेना के नायक जी ये दोनों लड़ाई महाराज ताउ बाहनी मुख्य जातो वैर तरश और जन्म से इनका बैर है जात है सित जैसे और कैसे लड़ाए क्या दोनों के शरीरों से खून बह रहा है अब प्रभिन्न युवक और मालूम पड़ता है मद चुवाता हुए मल चुवाती हुए दोनों हात, दो हाथी लड़ रहे हैं ऐसी लड़ाई उल्लिखन तुम सुना भी इतर एक दूसरे के शरीर को अपने दांतों से काट ले ऐसे लगते हैं और सिंह दूल सद सिंह शार्दूल श्रेष्ठ तो सिंह शार्दूल की ही तरह लड़ रहे हैं और सिंह दूल की ही तरह दोनों हैं भी अब कंत विजयउ बीर इस प्रकार से कांक्ष मानव ये सब चाहते है मैं जीतूंगा और कहते हैं मैं जीतूंगा इस प्रकार से लड़ रहे हैं और लड़ते लड़ते प्रास्त शिल नीलो मूर्ति तूर्ण अपातयत नील महाराज ने मौका पाया और एक वीर ले लिया और उसको प्रहस्त के मस्तक पर दया मारा और उससे क्या हुआ नीले न कभी मुख्य नहती शिला नील के द्वारा जो छोड़ी गयी शिला थी वो विभेद बहुधा गोरा प्रहस्त सिर प्रहस्त सेनापति के सिर को कई भागों में दिया विदीर्ण हो गया उसका इस प्रकार प्रहस्त मारा गया प्रस्त का कल्याण हो गया संख्या प्रहस्तम निहतम निशम क्रोधार्जित शोक अब संख्य प्रहस्त का निधन दुष्ट युद्ध भूमि में सुन के अब उसकी आत्मा जो है राब जी शोकाग्न हो गई अक्रोध से एकदम तिरविला उठा रावण और तिरविला करके बहुत बढ़िया बड़ी, बहुत बढ़िया बढ़िया बात रावण ने कहा बीच बीच में कहता है कि नावज्ञा रिपवे कार्य शत्रु की कभी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए नावज्ञाधि पवे कार्य शत्रु को भी कभी छोटा नहीं समझना चाहिए कभी नहीं विपूर्ण रंछ न है नवज्ञा दिपवे कार्यापवे अवज्ञा नकारिया अवज्ञा न मतलब उपेक्षा नकारिया इनकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए हु? आज मैंने उपेक्षा की तो हमारा ये सेनापति प्रहस्त जो इंद्र के सामने भी अपने को बलवान समझता था और बड़े बड़े देवताओं के मत को जो विखंडित करता था आज मेरा सेना नायक सारी यात्रा सकुंजरा शकुंजरा है। सुदिता है। सानु यात्रा मैंने सपरिकरा सान अपने अनचरों के साथ और हाथियों के साथ उपलक्षण हैतुरी सेना इस सकुंजरा का मतलब होगा चतुरी सेना ये उपलक्षण है राम जी तो का सैन्य पालो में सानु यात्रा सुकुंजरा शकुंजरा है।, है अब मैं ही चढ़ूंगा लड़ने के लिए युद्ध समर में जय हो या न हो अब इसका विचार न करते हुए अब मैं लड़ने के लिए चलूंगा सोहम रिगु विनाशा विजयाय अभिचारायन स्वयं गविष्यामी रण शीर्षम तदुद्भतम तदुद्भुतम आज मैं जाऊँगा लड़ने के लिए अब मैं ही चलूंगा लड़ने के लिए अब रामो लड़ने की तैयारी करने लगे की अब मैं जाऊंगा लड़ने के लिए जयराम अब जब रावण चले तो रावण के साथ अब बड़े बड़े लोग चले महाराज लड़ने के लिए हाँ हो मेघनाथ भी आया और नारायण तक भी आए और भी आए सब अब देखो तो कौन कौन आ रहा है आ आ गया जाएगा तो अब जब रावण लड़ने के लिए आया तो भगवान श्री राम एक जगह है एक बिंदु पर खड़े हो गए और या बैठ गए अब विभीषण से कहते हैं तो आज क्या महाराज आज तो रावण स्वयं लड़ने के लिए आया तो अच्छा कौन कौन है जरा इसको बताओ तो भीड़ ऐसे है महाराज की समय राजा मालूम पड़ रहे हैं इसमें तो जितने आ रहे हैं सबके संग में अलग अलग सेना अलग अलग छत्र और अलग अलग चमर और अलग अलग अज्ञा की सामग्री ये तो सभी राजा मारू पड़ रहे हैं और सभी सेनापति कहा ऐसा है कुछ जरा बताओ कौन कौन है ये कैमरा तो इधर देखें ये हाथी के ऊपर बैठा हुआ है ये ओ सऊ गज कंध महात्मा ये महात्मा जो हाथी के कंधे पर बैठा हुआ है देखो महात्मा सुनके कि कहीं हमें समझना कि साधु है ये महात्मा मैंने आपको सूत्र बता दे रहा हूं इसको समझते जाना आत्मा महात्मा किसको कहते हैं कि जिसकी आत्मा महान हो जिसकी आत्मा महान हो तो आत्मा मैने क्या होता है आत्मा हमारे शरीर भी होता है तो कोई बहुत बड़े शरीर वाला है तो भी महात्मा हो गए आत्मा हमारे मन भी होता है तो जिसका बहुत बड़ा मन है वो भी महात्मा हो गया आत्मा मन बुद्धि भी होती है तो जो बहुत बुद्धिमान है वो भी महात्मा हो गया आत्मा मन अंतकरण भी होता है तो जिसका बहुत बड़ा अंत करण हो वो भी महात्मा हो गया और राम जी आत्मा माने भगवान भी होते हैं तो जो है, तो जो महात्मा माने भगवान भी होता है और महात्मा माने कि जिसका बहुत बहुत सुंदर विचार हो वो भी महात्मा है तो महात्मा माने संत भी होते हैं तो इस तरह से ये जो राक्षसों के लिए महात्मा शब्द का प्रयोग हो तो वहाँ यही समझ लेना की इसका बहुत बड़ा शरीर होगा या बहुत बड़ा धैर्य होगा या बहुत बड़ा मन होगा ऐसा समझना राम जी तो महात्मा ये जो हाथी के कंधे पर चढ़ करके आ रहा है और कैसे आ रहा है, है? नवो, नवो को नवो दिता नवो, नवो दिता को पमता नाल कालीन सूर्य के मुखड़े की तरह लाल लाल इसका मुख है महाराज जी है आन, इसका मुख जो है बाल सूर्य मुख की तरह जो है रक्त वक्त है इसका और रामजी संकम्पयन नागश ये हाथी के मस्तक को थपा रहा है तो कपाके चाह रहा है कि तो जिस हतिया पर बैठा है ना उसका भार बहन नहीं कर पा रहा है तो हतिया का सिर्फ बार बार काप रहा है स्व शरीर भारत संकंपन अपने शरीर के बोझ से हाथी के मस्तक को कपा रहा है संकम्पयन नागिरो नाम क्या है इसका नाम इसका अकंपन है ये देखो एक अकम्पन है एक तीसरा कम्पन है अकम्पनम त्वे नवे इसका नाम अकंपन है ये स्वयं तो अकंपन है लेकिन लोगों को कपाने का है ये स्वयं तो नहीं का और लोगों को की तरह जो है रक्त वक्त है इसका और राम जी संकम्पयन नागश ये हाथी के मस्तक को कपा रहा है तो कपा कैसे रहा है कि जिस हथिया पर बैठा है ना उसका भार बहन नहीं कर पा रहा है तो हथिया घर से बार बार का स्व शरीर भारा संकंपयन अपने शरीर के बोझे से हाथी के मस्तक को कपा रहा है संकंपयन नागशी नागशियोगेटी नाम क्या है इसका नाम इसका अकम्पन है ये देखो एक अकम्पन गया एक तीसरा अकम्पन है अकम्पनम तेन इसका नाम अकम्पन है ये स्वयं तो अकंपन है लेकिन लोगों को कपा देता है ये स्वयं तो नहीं कॉपता और लोगों को कपा देता है इसलिए महाराज ये अकम्पन है और ये जो दूसरा रहा ये कौन है इसकी अकंपन की के साथ साथ क्या महाराज ये ये इंद्र को जीतने वाला मेघनाद है इंद्रजित नाम और इसका मुंह कैसा है महाराज ये, ये बहुत सुंदर नहीं था वो मेघनाथ जो था बहुत सुंदर नहीं था दांत वात कैसे थे इसे हाथी के दांत आगे निकले हुए थे बिल्कुल करी वाती है इसे इसकी गाढ़ी थी महाराज और हो योस मृगराज केतु और सिंह अपने ध्वजा में इसने सिंह को लगा रखा है मृगरा अजुकेतु और ये उसको बड़ा घमंड है महाराज ये आ रहा है तो मां ऐसे से करता चला रहा है धनुष ऐसे से नचाता चला रहा है राम जी धुनव शक्ति धनु प्रकाशम और इसमें विशेषता क्या है बलि तो इससे बहुत बड़े बड़े बड़े लोग हैं है? लेकिन इसकी अभी मैं शायद आग आज ही बताऊ इससे बहुत बड़े बलि का वर्णन करूँगा लेकिन महाराज इसकी विशेषता क्या है कि बरफ प्रधान इसमें जो विशेषता है इसको बर मिला है और उसी बर की ओर से जीतता है इसको बर क्या मिला है तो बल तो है ही ऐसा नहीं कि बली नहीं है बली भी है ताकतवर भी है शक्तिमान भी है सब कुछ है लेकिन खास विशेषता बर की है तो इसको बर क्या मिला है ये सम्रांगण में जाकर के और पृथ्वी में उतर करके और आग जलाकर के ध्यान देना आग जला करके और अग्नि का पूजन करें आप पूजन करके हवन करें में। और उस करे को समय कोई बाधा नहीं हवन कहीं पूर्ण पूर्ण हो जाए तो अग्नि भगवान उसी समय उसको रथ देते थे और सब धनुष, सब धनुष बाण वगैरह से सुसज्जित और उस रस पर चढ़ करके फिर किसी का मारा मर नहीं सकता था इसकी सबसे बड़ी प्रधानता है इसलिए वाल्मीकि बरफ प्रधान इसकी विशेषता यही है कि इसमें बल की प्रधानता है ये भी आ रहा है हमारा एक तरफ और कौन आ रहा है तो देखो ये बहुत बड़ा बेल है जिसका वर्णन अब मैं करने जा रहा हूं ये ये भी रावण का बेटा है ये रावण का बेटा है राम जी लेकिन रावण का बेटा धानी से शायद कल मैंने आपको धान्य का नाम सुनाया होगा ये धानी का बेटा है और जितने थे सबसे भयंकर बलवानी है रावण के यहाँ सबसे भयंकर बलवान और इसका शरीर तो उसको देखने के बाद कुमरने आ जाता जा। है बहुत बड़ा शरीर है इसका और बड़ा नीतिज्ञ है ये किसी, कोई लड़ा उससे कभी लड़ता नहीं और छल युद्ध कभी करता नहीं कपट युद्ध कभी करता नहीं बहुत भयंकर है और बड़ा नीतिज्ञ से विध्यास्त महेंद्र कल्प विभीषण जी कहते महाराज जो विंध्याचल के विन्ध्य पर्वत के समान है और अष्टाचल के समान है महेंद्र पर्वत के समान है कल्प देखो उदय नहीं कहा अस्त कहा उदय ने कहकर अस्त क्यों कहा है, कह के है, के है कि इसका उदय तो होना ही रही है अस्त ही होना है तो उदयाचल का हम नाम ही क्यों ले ये विंध्यास्तम कल्प धनवी रथस्थ अतिरथ अतिवीर ये अतिवीर है और अतिरथी है धनुष धारण किए हुए ये धनुष को फाड़ के चल रहे है पहले महाराज जो आएगा ना देखेंगे नामनातिकाय इनका नाम भी अतिकाय है और अतिविवृद्ध काया और इनका शरीर भी बड़ा विशाल है ये जी आ रहे हैं कहे और ये कौन तो आ रहा है देखो गजन खरम गर्जी महात्मा महोदरों नाम से तो महोदय आ रहा है इस प्रकार से सब आ रहे कुंभकर्ण का बेटा है सब सभी आगे महाराज अत्यक्षोधि महात्मा सब आ गए प्रतिवाचित्र तो, तो अभी रावण आ गया अत्रो अत्रो अधिपति महात्मा और इसको तो आप जान ही रहे हैं ये दस इसके है बीस बुझाए इसके है ये बड़ा भयंकर रावण आ रहा है सामने लड़ने के लिए प्रतिवाच और ये सब इसको घेर के रावण को घेर के समाराज किसी तरफ अधिकार और किसी तरफ नरांतक और किसी तरफ अकम्पणी और किसी तरफ मेघनाद और किसी तरफ महोदर और किसी तरफ महापार्श ये सब घेर घेर करके चल रहे हैं चारों तरफ से तो प्रत्युवाच त तो रामो विभीषणम अरिंदम भगवान राम कहते हैं विभीषण जी से ये ब्राख्या रावण है अहो दीप्त तेजा इसका तेज कितना बड़ा है चमक रहा है एकदम रावण ये रावण एकदम चमक रहा है महाराजी आदित्युष देखो जैसे सूर्य को नहीं देखा जाता वैसे रावण भी दुष्प्रेक्ष है बड़ा तेज है इसमें अरे राम जी सर्वे पर्वत शंका सर्वे पर्वत राम तो जी सबकी तारीफ कर रहे देखो जो दुश्मन की भी तारीफ करे वही तो अच्छा है और हम तो क्या करते हैं हम तो अपने की हम अपनी बात कह रहे हैं हम तो अपने मित्र की भी तारीफ नहीं करते ना अगर मित्र भी कहीं हमसे बढ़िया हा, हा, हो गया तो आप कहोगे कि मारा आपका मित्र बहुत क्या है तो सही लेकिन जरा से एक बात है, है क्या? क्या क्या आप नहीं जानते उसके ऊपर ठीक है मैं उसको जानता हूँ अब राम जी हो सब खत्म है सब खत्म हो गया और आपने देखा राम जी का दर्शन आज कर रहे है? तो हैं कल आपने हनुमान जी का दर्शन किया था नहीं किया था आपको भूल गया हनुमान जी का दर्शन अगर आपने किया हो तो आपको स्मरण होगा कि हनुमान जी महाराज जो रावण के यहाँ जाते हैं है? तो क्या कहते हैं हनुमान जी हनुमान जी कहते हैं धन्य हो राक्षस राय है अपने मन में कहते हैं धन्य हो है? रावण तुम्हारा कितना तेज है तुम्हारी उसको याद करिए तो राम जी इस प्रकार से जितने जितने महान पुरुष हैं, जितने महान लोग हैं या भगवान हैं, या भगवान के भक्त हैं ये शत्रु में भी दोष दोष नहीं गुरु देखने का कर, प्रयास करते हैं इसका मतलब क्या है कि इनमें पराक्रम है शक्ति है लेकिन असूया नहीं है दुनिया में असूया से बढ़कर के कोई दोष नहीं है हम आपको बतला चुके हैं असुया किसको कह... और आज असुया का ही बोलवाला है इसलिए और इसको कह रहे हैं एक बार और सुन लो ना असुया किसको कहते हैं कि तो गुण में दोष का आविष्कार करना यह सब समझ कि गुरु में दोषों का आविष्कार करना इसका नाम है असूया समझिए अरे दोष का आविष्कार करना का मतलब आविष्कार करना दोष है नहीं दोष है नहीं और दोष का हमने आविष्कार कर दिया है है नहीं बिल्कुल बिल्कुल नहीं है महात्मा है बढ़िया भजन करते हैं सब कुछ है कि है। हमने किताब कहा महात्मा भरत बड़े अच्छे हैं भजन करते हैं और तो सब अच्छा है महाराज लेकिन सवेरे तीनों बजे उठ करके हमारी नींद खराब कर देते हैं अभी भारत दोस्तों नहीं जीदौ? अब लेकिन आपने वो नींद खराब कर देने वाला जो दोष है वो कहां से लाए महाराज जी आपने नया आविष्कार किया दोष है नहीं बिल्कुल हाँ नहीं है नहीं लेकिन आप महात्मा तो बड़े अच्छे है लेकिन महाराज और तो सब ठीक है इनमें हैं? लेकिन तीनों बड़े उठ करके नींद खराब कर देते हैं है? महाराज हैं? यही बात है है? तो ही मेरी ऋषि का नाम असूया वो आप नहीं बोल रहे हो आपकी असूया बोल रही है तो मेरे राम जी को देखो आप और श्री हनुमान जी महाराज को देखो इन भक्तों को देखो की शत्रु का भी दोस्त दोष नहीं गुरु देख रहे हैं अहो तो दीप्तम अहो महातेजा दीप्त महातेजाक्ष राम जी ऐसा मालूम पड़ा सर्वे पर्वत शंका सर्वे पर्वत योधि सर्वे दीप्ता योधास्त महात्म उस रावण महात्मा के जितने योद्धा हैं सब पर्वत की तरह हैं और सब पर्वतों से युद्ध करने वाले पर्वतों से युद्ध करने वाले इतना नाम है न महाराज ये सब लड़ाई में कहीं जो बीर नहीं भिड़ते हैं तो क्या क्या? तो क्या तो तो हैं है? है? पर्वतों से हैं। पर्वत से पर्वत महाराज सर्वे पर्वत योजना राम जी और सर्वे दीपता युद्ध रहा और सबके हाथ में जो अस्त्र है पर चमकदार अस्त्र है।, है और जोधास्त महात्मा और अब राम जी कहते हैं कि अब आप मेरे सामने आ ही गया है हुँ? अब आज मैं इससे युद्ध करूंगा अब महाराज ठाकुर को भी जोश आ गया धनुराधा लक्ष्मण समुदाय और बढ़िया बाण लेकर के अधनुष लेकर के महाराज जी ठाकुर भी कूद पर हो हम भी अब युद्ध करेंगे और राम जी अब ठाकुर जी भी आगे लड़ने के लिए ये जो अध्याय में सर कह रहा हूँ बड़ा भयंकर युद्ध वाला सर गए बहुत बड़ी बड़ा सर्ग है बड़ा भयंकर युद्ध वाला सर्ग है अब रावण ने कहा कि देखो हम लड़ लेंगे तुम लोग जाओ है ना ये तो जैसे बरात लगाना होता है ना बरात लगा दिया अब बरात लगाने के बाद फिर हाथी और घोड़ा और रथ फलाना ढकाना ये सब फिर चली जाते ऐसा होता ही नहीं होता जिस समय बरात पहुंची अब पहले होता रहा होता कि नहीं? आप कहां होता होगा ये पहले की बात थी महाराज ये पहले जब बरात लगे तो हाथी आवे और घोड़ा आवे न हो तो मंगनी मांग लो और क्या पर ले, ले लो हाथी आवे घोड़ा आवे और सब आ जाए है? और जब बरात में वही आधी घंटा जब आधी घंटा सब जो कूद काग लें तो उसके बाद घोड़ा वाले आवे और ऐसे करे और दो चार पांच रूपया ले अरे भाई पहले की बात कह रहा हैं अब दो चार पांच रूपया होगा वो है तो ले लें फिर चल दें हाथी वाले चल दें घोड़े चल दें रहे है घोड़ा वाले आवे तो बढ़िया पगड़ी बांध करके महाराज और घोड़सवार आवे और दौड़ा है घोड़े को खुदगी लगा हुए तो वैसे महाराज ये रावण के युद्ध को लगाने के लिए सवार थे अब रावण ने धीरे से कहा तो सुना जाओ वहाँ पर अकेले है वहां को आप कर तो जी बिसर पूर्ण दोझारण अब सब चले गए अकेले रावण जी महाराज सेना के सहित बचे वो जो प्रधान प्रधान के बेटे वेटे आए थे साहब चले गए बरात लगा करके ये बरातर वीरों की बरात यही है अब महाज पूर्ण निवारण जैसे महाजक जो है माने मछली होता है और झक महा साथ लगा दो उसके साथ तो माने मगर हो जाता है ऐसे तो माने मछली और महाजक लगा दो तो क्या हो गया और तिविंगल हो गया हो तिविंगल है न? वो तिविंगल तो आपने देखे नहीं होगा हमने भी नहीं देखा है वो है वहां तिविंगल क्या होता है वो इतना बड़ा होता है कि बड़े बड़े जहाजों को पैर देता है बड़े बड़े जहाजों को पलट देता है वो तिबिंगल मत से होता है हुँ? तो जैसे तिबिंगल अगर इधर का उधर हो एक बार तो समुद्र में तो समुद्र में लहरी इधर उधर दौड़ने लग जाती है यानी मत देता है मच देता है सारे समुद्र को और समुद्र में होता है गढ़ी गुड़ी नदी में नहीं होगा कि जैसे महाजठ जो है समुद्र को मच डालता है उसी प्रकार रावण ने भी बानवी सेना को मछ डाला सेना जो है समुद्र है और उसको है पूर्ण निवारण अब रावण बड़ा युद्ध कर रहा है और महाराज मारे बाण मारे पान की शक्ति और राक्षस महाराज भगव अब राक्षस लोग त्यस्त हो गए ऐसे बंदर लोक त्रस्त हो गए महाराज जी नहीं कह रहा है ना बंदर लोक त्रस्त हो गए असाखा मृदा रावण साय कारता रावण के बाणों से बंदर लोक दुखी हो गए शरण्यम शरण में गए किसकी शरण में गए जगमुह शरणम किसकी शरण्यम रामम शरणम जगमुह शरण जो राम जी महाराज हैं उनके शरण में सब गए पाई पाई रघुनाथ गुसाई यह खल खाय काल की सावण साय का जग मु शरण्यम शरण स्मरा तो महात्मा स धनु धनुष्मा आदा राम सहसा जगाम श्री रघविंदर रामचंद्र जी गले के कूद पड़े थे ये ठहर गए थे अब पुनः चले जी और जब राम जी चले तम लक्ष्मण क्या कहना हु? यहाँ पर भगवान को महात्मा कहा अब यहाँ महात्मा भगवान क्यों कहा कि महात्मा है ये शरणागति के तारतम्य को जानते हैं है? शरणागति तारतम्य ज्ञ है एता होता अरे? महात्मा श्री अब लक्ष्मण को कहते हैं कि तम लक्ष्मण प्राजलिपेत लक्ष्मण जी महाराज आए और आकर के हाथ जोड़ के ठाकुर जी के सामने खड़े हो गए जो राम जी महाराज चले घर करके तो लक्ष्मण जी हाथ जोड़ के खड़े हो गए टम लक्ष्मण प्राजलि अभ्युपेत तो ये लक्ष्मण जी को यहां लक्ष्मण कहने का भाव की ये लक्ष्मण जी आज लक्ष्मी से संपन्न है तो कौन सी लक्ष्मी है महाराज तो राम ये लक्ष्मी संपन्न लक्ष्मण है थी। राम कैंकर जो संपत्ति है उससे संपन्न है ये इनका नाम लक्ष्मण है अब राम जी से कहा हम लड़ने जा रहे हैं तो देखो दो तरह की बात होती है आपने अनुभव किया होगा होगा हमने कहा जरा सा कोई यहाँ पर नीचे कुछ रखा हुआ है हम हम हम हम हम हम उठाने के लिए क्यों जाते जाते हैं हम जाते हैं हम जाते हैं ऐसे कहते रहेंगे ले ले आएंगे नहीं। ले आएंगे होती ही ही जाकर होती नहीं बात चार है देखो लखनऊ जाना है जरा से लखनऊ जाना है ये काम करना है तो हम ही जाएंगे और कौन जाएगा तो ना, ना, हम चले जाएंगे महाराजी हम भी चले जाएंगे कोई बात नहीं है लेकिन एक को ये नहीं कह रहा है कि हम कब जाएंगे सब कह रहे हैं कि हम जाएंगे जाता कोई नहीं ये क्या है ये है व्यवहारिक बात ये है औपचारिक बात झूठी बात है तो लक्ष्मण जी महाराज इस तरह से नहीं कह रहे हैं कि मार हम जाएंगे अमन मन में होगी रामय जी जाए ऐसा नहीं इसीलिए यहां पर शब्द आया परमार्थ है आच रामम परमार्थयुक्तम परमार्थ युक्तम का भाव क्या है कि कि ये बात की जो परमार्थ है परमार्थ युक्त है नुक्तम ये उपचार युक्त नहीं है समझे या नुक्तम का मतलब क्या है कि परम प्रयोजन युक्तम इसमें परम प्रयोजन सन्नी चाहे लक्ष्मण जी अपना सौभाग्य समझ रहे हैं कि राम जी के काम में आ जाऊं अब लक्ष्मण जी महाराज क्या हम जाएंगे और हमको आज्ञा दीजिए अनु माम विभो तो भगवान ने कहा अच्छा लक्ष्मण तुम ही जा लेने के यत्न भव लक्ष्मण संयुगे लेकिन लाल जी, मेरी बात याद रखना आज्ञा जी महाराज जाओ तो जरूर लेकिन प्रयत्न प्रयत्न पर होना देखो सवेरे अर्थ पर मैंने सुनाया था अब यह है क्या है यत्न पर कोशिश करते रहना कि हम हार नहीं पावे और शत्रु की सारी पोल पोई जान लेन पर भव लक्ष्मण संयुगे रावणो ही महावीर जो रणी अद्भुत पराक्रम रावण बड़ा बलवान है और सम्रांगण में उसका पराक्रम बड़ा अनोखा है ने? तो तुम करना क्या कि तस् छिद्राणी मार्गस्व बड़ी बढ़िया नीति कह रहे हैं ठाकुर ये रणनीति है ठाकुर आजकल तो घर ही में रणनीति कर लेते हैं आजकल की रणनीति भी घर में तैयार होती है और ये रणनीति समझने में तैयार हो रही है महाराज जी क्या कहते हैं क्या है तस् खिद्राणी मार्गस्व उसके छिद्र को खोजो खिद्र मैंने कमजोरी उसकी कमजोरी को खोजो कि कहा से कमजोर है तस्वीर छिद्राणी मार्गस्व अस्व छिद्राणी चल और अपने, अपनी कमजोरी को स्वयं समझो अपनी कमजोरी को स्वयं समझो और उससे बचो और रामजी मानम धनुषात्मान गोपा और दो तरह से अपनी रक्षा करो कैसे रक्षा करें कि एक तो चक्षुषा और एक धनुषा एक धनुष तो से अपनी रक्षा करो अचु आँख। आँख से अपनी अपनी रक्षा रक्षा करो। करो। हाँ का का मतलब मतलब क्या होगा? में मतलब इज्जती तो जो है, उससे अपनी करो। सत्रु के बल को समझो और समझ करके अपनी रक्षा करो जाओ लड़ने के लिए हमारी आज्ञा है अब राम जी का वचन सुनकर के श्री लक्ष्मण जी महाराज सुमित्रानंदन ठाकुर जी को प्रणाम करके और सम्रांगण में लड़ने के लिए छे रथम बाहुं समाध्य दक्षिणम त्राशय रावणम धीमान हनुमान अब महाराज एक से एक बढ़ करके हो अब इधर लक्ष्मण जी तो आ ही रहे थे तब तक तो हनुमान जी पहुंच गए घर से और लोहा ले लिया महाराज उसका किसका रावण का त्राशयन रावणम धीमान हनुमान व प्रम्रवीत हनुमान जी लोग रावण देव दानव गंधर्व इनके द्वारा तुम अपनी मौत नहीं मांगे हो ना इनसे तुम्हारा अवधत्व है, है? लेकिन बानर से तुमको भय है और मैं बानर हूं आ गया हूं तेरे सामने बच ऐस में दक्षिणो वाह पंचशाखा समूह समुद, समु, समुद्रता एक तो पांच शाखाओं वाला वृक्ष है ये मेरी भैया अब बच से और वैसा कहकर के श्री हनुमान जी मारे लड़ने लग गए रावण जो है अभी लड़े नहीं अभी रावण जो है कहने कि तुम बहुत बड़बड़ के बोल रहे हो एक काम करो मैं मैं रुका हुआ हूं और तुम मेरे ऊपर प्रहार करो निशंकों के प्रहार करो चित्तम प्रहर निशंकम अस्थिराम कीर्तिम अवापी मेरे ऊपर प्रहार करो और अच्छी कीर्ति प्राप्त करो और जब तुम मेरे ऊपर प्रहार कर लोगे तो उस प्रहार से मैं समझ लूंगा कि तुम कितने बड़े वीर हो और फिर उसी के अनुसार मैं तुमसे लड़ाई लड़ूंगा तटस्तवाश हनुमान जी ने कहा मुझ अभी तुमको मेरा पराक्रम नहीं मालूम हुआ तुम उसको भूल गए हैं है? तुम उसको भूल गए तेरे बेटी को मारने वाला मैं ही हूं रावण क्रुद्ध हो गया अक्रुद्ध होकर के महाराज एक तमाचा उसने हनुमान जी को मारा आज घान संक्री राम जी सलाह मुहू एक तमाचा बड़ी जोर से मारा महाराज जी हनुमान जी खड़े हनुमान जी ने कहा कि अब जैसे तूने मारा है वैसे मैं भी मारूंगा अब तू ने तमाचा से मारा तो अब मैं भी तमाचा ही जड़ूंगा महाराज जी है ना तो राम जी राम जी श्याराम आज सतलाम जी आज घान जो संक्रद्धा तले, तले नहीं हो अमर दिशम अमर दिशम तले नहीं हो जघ हनुमान जी ने भी तमाचा से ही मारा महाराज अब क्या हुआ जब हनुमान जी का तमाचा लगा तो दश ग्रीव समाधूत वो तो समाधूत हो गया हो समाधूत मैंने कांप उठा समाधूत यथा भूमि तले चला जैसे भूकंप तो पर्वत कहाँ पठे ऐसे कहाँ स्वास्थ्य महा तेजा रावण हो वाक्य और सब हनुमान जी को साधुवाद करने लगे धन्य हो धन्य हो हनुमान जी साधु साधु ये रावण ऐसे वीर को और एक तमाचा में चार ढुगुनिया खवा दिया आपने आप तो बड़े बहादुर हैं ओहो बड़े बहादुर हैं तो सुनो हो ये राम जी तो अच्छे ही है हैं कभी कभी रावणवा भी अच्छा बन जाता है अब देखे रावण के चरित्र तो, कि साधु रावण कह रहा है कि साधु वर वीर श्लाघनीय से मेरी भू कह धन्य हो हनुमान धन्य हो हनुमान तुम्हारा पराक्रम सराहनीय रावण मुक्तु मुक्तस्तु तिर किम अब्रवीत जब रावण ने ऐसा कहा कि साधु साधु तो हनुमान जी महाराज ने कहा हु? कि धिक्कार है धिक्कार है तो क्या हम तो आपको साधु कह रहे हैं आप हमको धिक्कार कह रहे हैं क्या हम आपको दिक्कत नहीं कह रहे रावण जी तो क्या फिर किसको दिक्कत कह रहे हैं क्या हम धिकृत कर रहे हैं अपने बल और पुरुष को और अपने तमाचा को दिगस्तु मेरे है, मेरे मुझको दिक्कत है कि मेरा तमाचा लग गया और तुम जिंदा हो है? अब इसमें भाव तो है लेकिन भाव इस में इस सोच सकता है कि आगे सुना दू समझे राम जी भी तो बहुत है नहीं? तो कहें कि मेरे पराक्रम को धिक्कार है अब ऐसे समझ लो नहीं? कि हनुमान जी महाराज कहते हैं उसका भाव ये है मूल समझ लो एक क्षण में राम जी कि मेरे मेरे इस तमाचे को या मुक्के को खा करके रावण तुष उठ नहीं सकता था मेरे मुक्के में या मेरे तमाचे में इतनी शक्ति है कि तू मर जाए इसका मतलब कि मैंने तुझे धीरे से इसलिए धीरे से मारा कि तुझको राम जी को मारना है तो राम जी क्या तू मध्य है ये तावता मैंने धीरे से मारा तुझको और दुनिया में मशहूर यह हो गया कि मैंने तुझे तमाशा मारा तो इस तमाशा को धिकार है अथवा हे राम मेरे समय मेरे रहते हुए भी मेरे सम, राम जी को समरांगण में लड़ना पड़ेगा श्री लखनऊ को समरांगण में लड़ना पड़ेगा इसलिए मेरे मुझको धिक्कार रहे ऐसा सी हनुमान जी कह रहे धिगस्तु हम वीर ये तुम जीवसी रावण अब हनुमान जी महाराज युद्ध कर ही रहे थे कि नील जी महाराज आए और नील जी का थोड़ा हमको भी देखने दो इसको है? तो कहें आओ तुम भी आ जाओ अब महाराज नील जी आ गए लड़ने के लिए सरईराधी पया मास राम जी नीलम हरिचम अब अब नील जी की लड़ाई बड़ी विचित्र हाँ हो नील जी क्या किए उसके ध्वजा के अग्रभाग में बैठ गया जाकर इतने छोटे बने इतने हो इतने जितना हाथ दिखा रहा हूं इतने छोटे बन करके इतना जितना हम कह रहे हैं उसके ध्वजा के अग्रभाग में बैठ गए ह्रस्व कृत्वा ततो रूपम ध्वजाग्री निपात अब जो रावण ने देखा तो उसको बड़ा क्रोधाया अब बड़ा गर्जा जोर से हो है? राम जी और फिर देखता क्या है कि ध्वजा के अग्रभाग से उठकर के नील जी कहाँ आ गए उसके धनुष के अग्रभाग में बैठ गए इतने बने उसके धनुष के अग्रभाग में बैठ गए धनुष्चाग्री तो जब वहां से हटाना चाहे तो रावण का जो मुकुट है ऊपर जो इतना लगा हुआ है ना उस पर जाके बैठ गए हम जे तिर ग्रे चतं जैसे आप हंस रहे हैं ना ऐसे राम जी भी हंसने लगे ऐसे लक्ष्मण जी भी हाँ सब हंस रहे हैं अब वही हंसने वाला काम है तो क्या करते है ना? तो लक्ष्मण हनुमान रामस्या सुविस्मिता और है और भी पड़ा महातेजा बताता हूं और महाराज उसने ऐसा मारा ऐसा मारा सी नील जी महाराज को कि पहले तारीफ किया उसने ऐसी बात पहले तारीफ किया फिर मारा पहले तारीफ किया कि तो रावणो राष्वर है लाघो hey युक्त तुम में लघिमा शक्ति बहुत अच्छी है और तुम बड़ी श्रेष्ठ माया को जानने वाले हो हुँ? ऐसा कहकर के फिर उसने मारा महाराज और जब मारा तो क्या हुआ श्री नील जी महाराज एकदम नीचे गिर पड़े एकदम मूर्छित तो होकर के नीचे गिर पड़े लेकिन मरे नहीं तो मरे क्यों नहीं कि मरे इसलिए नहीं की पितृ महात्म संयोगा जैसा एक तो अग्नि के पुत्र हैं और उधर से दहन करने वाला ही अस्त छूटा था तो एक तो अग्नि ने बचा दिया अब कुछ अपना भी पौरुष था इसलिए मरे नहीं राम जी जान उभ्याम अपत भूम न तो प्राणिर बीजते उसके उससे लड़ने के लिए राम जी अब त्रीर दीन शक् विस्फोर तम धनुर प्रमेय अवे माध्य निशाचरे मद निशा चरेन्द्र न बाणरांस्म प्रति योद्धुमर् लक्ष्मण जी महाराज पहुँचे लक्ष्मण जी महाराज ने कहा हे निशाचरेन्द्र अब तुम बानर से युद्ध मत करो हम को आओ हम तुम्हारे काल आ गए रे खल का मारसी रसी कपि भालू मोही बिलोक तो रु कालू आगे अरे ही महामदिर सा नानरांस तुम प्रति योद्ध रसी लक्ष्मण जी महाराज से अब रावण का युद्ध होने लग गया रावण ने कहा कि अस्मिन क्षण मृत्यु लोकम संसाध्य मानो मम बाणाल श्री लक्ष्मण जी महाराज ने कहा कि विकत्थसि भि हे वीर लोग गरजते नहीं हैं। बेकार व्यर्थ की बकवाद मत करो लड़वा हैं। अब राम जी बहुत घमासान युद्ध लक्ष्मण जी महाराज का और रावण का अब रावण ने सोचा कि हम गए अब ये हमको मार डालेंगे छोड़ेंगे नहीं तब फिर चिखेप शक्तिम तरसा ज्वलती सौमित्र राक्षस राष्ट्रनाथ रा राक्षस राष्ट्र के नाथ रावण ने एक बड़ी झलकी हुई शक्ति का प्रहार कर दिया महाराज और जाकर के लक्ष्मण जी के छाती में लग गई और लक्ष्मण जी महाराज नीचे गिर पड़े अब लक्ष्मण जी जब नीचे गिर पड़े तब करता क्या है कि आकर के भुजाओं से पकड़ता है लक्ष्मण जी अब उठाने की कोशिश कर रहा है तंबिहु तम बिहुम भुजाओं से उठाने की कोशिश कर रहा है वाल्मीकि स्वतंत्र रुपती है कि देखो जो हिमवान को नहीं उठा जो हिमवान को उठा सकता है हिमालय पर्वत को मंदर को उठा सकता है मेरू को उठा सकता है, है? देवताओं के सहित त्रैलोक के उठाने की शक्ति जिसमें है वो आज लक्ष्मण जी को नहीं उठा पा रहा है भीमवान मंदरों में रुस्त्री लोक्यों वा सहा सक्यम भुजाभ्याम उद्धर तुम न शक्यो भरता अनुजा नहीं उठा सकती गोस्वामी तो जी महाराजी मानस में लिखा है कि सोब्रह्म दत्त प्रचंड शक्ति अनंत उगे सही अभी आया उठाने के लिए जब उठाने के लिए, उठाने के लिए चला तो गोस्वामी रुक जाओ ये क्या कहें हम तुमको एक उपाधि देना चाहते हैं हाँ वो हैं एक टाइटल देना चाहते है उसको ले लिए तो उठाइए कहे हमारा देव क्या टाइटल यही कहो बहुत बड़े वीर हो कहे सुन तो लो ब्रह्मांड भुवन में विराज जाके एक शिविर जिनजनी अत्यवन ये मूढ़ रावण जान नहीं त्रिभुवन भनी धनी यह उपाधि है ऐसी नहीं है राम जी तो हिमा मे रुस्क्यम सक्यम भुजाभ्या उद्धर तुम न शको भरता अत तो दानव दर्पनम सौमित्रीम देव कंटक तम पीड़य वाहुभ्याम न प्रभुघनेत हनुमान जी महाराज कहीं दूसरी तरफ युद्ध कर रहे थे और उन्होंने देखा की मेरे छोटे सरकार नीचे गिरे हैं और रावण ऊपर झुक रहा है महाराज अब वहां से दौड़ रही तक क्रुदो वायु सुतो रावण समित्रवत बड़े जोर से दौड़े और आज घानो रसी क्रुद्धो बज्र मुष्टिना बज्जी की तरह एक मुक्का लगाया बड़े जोर से रावण के राम जी अत्यन मुष्टि प्रहारेण रावणो राक्षर बड़ी विचित्र स्थिति हो गई आज आश इस चने त्री श्रवण पापा तरुधिर बहु उसके मुख से महाराज खून बहने लग गया और मुंह से नहीं बहा हो से नहीं बहा उसके अखिया से खून बहने लग गया अखिया से आख से आग से खून बहने लग गया से भी खून लग गया आज से इस चनेत्र श्रवण पपातरुधीरम बहू और महाराज एकदम ऐसे कलिया खाट गया चक्कर खाट गया महाराज जी हम्म अभिषंघ्यम रावण और कलिया खाट के गिर गए और एकदम मूर्छित हो गया घ्यम विसंग्यम रा, रावणम दृष्ट् सामरे भीम अब जब वो मूर्छित हुआ तो ऋषि बानर देवता सब जितने थे महाराज ये सब बाल खुशी हुए ऋषयो वानरा ने दुर्देवास्ुरा हनुमत तेजस्वी लक्ष्मणम रावणाजतम और हनुमान रा, जी महाराज आए और आनयद राघवाभ्या राघवाभ्यास बहुभ्यात अब सी महाराज हनुमान जी महाराज ने ऐसे उठा लिया रावण तो उठा नहीं सका और श्री हनुमान जी ने उठा लिया अब वहां पर वाल्मीकि लिख रहे हैं रावण नहीं उठा सका तो भी कि लिखा अब फिर लिख रहे हैं टिप्पणी क्या कि राम जी हनुमान अथ तेजस्वी लक्ष्मण श्री राम जी बायुसूनो सुहृत्व भक्तिया परमया च सह शत्रुणाम अप्यकम्प्योपी लघुत्व अगमत कपे ही जो लक्ष्मण जी महाराज शत्रु के द्वारा हिलाए भी नहीं जा सके शत्रु नाम अकम्प्योपी शत्रु के द्वारा जो हिलाए भी नहीं जा सके वो हनुमान जी के द्वारा हनुमान जी के लिए लघुत्व बिल्कुल हल्के हो गए है? क्यों वायु सुनो सुहृत्व न हनुमान जी महाराज का हृदय देख करके सुंदर हृदय देख करके अब परमया और उनकी परमा भक्ति देख करके ठाकुर जी उनके लिए हल्के हो गए राम जी राम जी इस प्रकार से लक्ष्मण जी महाराज लक्ष्मण जी का थोड़ा नाटक था यहाँ पर लक्ष्मण जी तुरंत एकदम ठीक हो गए अब राम जी राघव स्तूरणीय दृष्ट रावणम अब राम जी महाराज लड़ने के लिए चले अब राम जी लड़ने के लिए चले तो हनुमान जी महाराज आए हनुमान जी महाराज आए तो कहें महाराज मुझे भाग्यशाली बना दें और यूं झुके और ठाकुर जी उनकी पीठ पर बैठे महाराज जी मम पृष्ठ राक्षसम सातु मर रहती विष्णु भगवान जो है गरुड़ को भाग्यशाली बना करके और युद्ध करते हैं उसी प्रकार आप मुझको भाग्यशाली बना करके युद्ध करें अथारू रो सहसा हनुमत महाकपिम और भगवान ने कहा ठर ठहर रावण कहाँ जा रहा है? रुक अब मैं आ गया। हैसी कहा जा रहा रुक जाओ अब महाराज राम जी का और रावण का बड़ा भयंकर संग्राम हुआ है बहुत भयंकर संग्राम हुआ है राम जी अरे राम जी महाराज ने उसका रथ समाप्त कर दिया घोड़े समाप्त कर दिए सारथी समाप्त कर दिया और रामजी उसका धनुष धनुष भी भी समाप्त कर भी समाप्त कर कर दिया, दिया, उसका राक्षस न श्री राम जी और उसके शरीर में सब जगह घाव हो गया सब जगह घाव हो गया तत्व तो रामो महातेजा रावण न कृत श्री राम जी राम सारथिम सा सनी शूल खडगम राम प्रतिदी तईसराग्री ही राम जी अपने तीखे तीर तीखे सराग्र से उसके सारथी को उसके शूल को खडक को साब को खत्म कर दिया महाराज जी सराब बाणा भी तो पुरक्षार्थ चचाल चा पंचमोच बीरहा धनुष भी समाप्त हो गया और इसके बाद तेनार्क वर्णम सहसा चिच्छेद कि महात्मा रामजी महाराज ने उसके बढ़िया सूर्य की तरह चमचमाते हुए मुकुट को भी उठा करके नीचे गिरा दिया मुकुट भी गिर गया अब मुकुट गया धनुष गया सर गया वाण गया रथ गया एकदम महाराज बिना मुकुट के ऐसे खड़ा रह गया उसके पास तब तो कुछ लड़ने के लिए बचाई नहीं समझे ना तो उवाच रामो युधिराक्षसेम वाल्मीकि महाराज के रामायण में बहुत जगह राम का ऐसा सौशील्य उजागर हुआ है कि जो अन्यत्र ग्रंथों में मिलना मुश्किल है उसमें एक प्रसंगी है विचित्र सौशील्य है ध्यान दें इस पर उवाच रामो युधिराक्षसेन्द्रम रावण से रामजी महाराज सम्रांगण में कह रहे हैं भाई अब अब तो रावण वश में हो गया है अब तो मार डालना चाहिए और यही इसमें वीर को कोई अधर्म भी नहीं है मारिये लेकिन ना, राम जी कह रहे हैं कि कृतम तो या कर्म महत्म हे रावण लड़ाई में तुमने बहुत बड़ा कर्म किया है बहुत घनी बहुत घमासान लड़ाई तुमने आज लड़ी है कृतमया कर्म महत् सुभीमं प्रवीयच कृतस्वया हम आज तुमने बहुत बड़े बड़े वीरों को मारा महाराजे महाराज अतस्मा परिश्रात व्यवस्था एक अहम अहम् अहम अहम उपस्थित अश्रांत इति व्यवस्थ्य तुम थक गए हो यह निश्चय करके नत्वाम शरतु वशम नयामी तुम थक, तुम थक गए हो यह समझ करके हम तुमको समरांगण में आज मार नहीं रहे तुमको छोड़ रहे क्योंकि तुम थक गए हो घबराओ मत रावण अब तुम घर जाओ लौट जाओ घर जाओ लौट जाओ और जाकर के रात्रि भर विश्राम करो वह दुनिया के इतिहास में इस प्रकार का इतिहास एक ही मिलेगा महाराज अब तुम घर जाओ जाकर के विश्राम करो अपने घाव की दवा करो और सवेरे अच्छे रथ पर अच्छे घोड़े पर अच्छे सारथी को लेकर के धनुष बांट से लयस से सज्जित होकर के यहां आना और तुम अपने शत्रु को यहां खड़ा पाओगे लड़ने के लिए जाओ है न प्रया जाना तस्तम प्रविश्य रात्रिं चर राज आश्वास्य निर्या रथी चन्वी तथा बलम प्रेक्ष जब तुम रथ पर चढ़ के आओगे तो मुझको यहीं पर खड़ा पाओगे और फिर मेरे शक्ति को देखना और फिर अब तुम तुम दोनों लड़ेंगे सै मुक्तो हत दर पर्ष निकृत चापस्हतासूत सरार्धिता भगन महाभ्न महाकिरीटी किरीटो विवेश लंका सिसका सा सब कुछ नष्ट हो गया था वो लंका का राजा लंका में घुस गया लंका में चला गया और इधर ठाकुर क्या कर रहे हैं आज बहुत मैंने बताया ना बड़ा घमासान जिदुआ है अब ठाकुर जी क्या कर रहे हैं लक्ष्मण राव चले अब लक्ष्मण जी को लेके ठाकुर जी सेना में घूम रहे हैं सेना में घूम रहे हैं और किसी का बाण निकाल रहे हैं और किसी को हाथों से सहला रहे हैं और किसी को आ, कहते भैया इसको ले आओ सुशेर जी महाराज इनकी दवाई करो इस प्रकार हो जितने पड़े थे उ, राम जी को देखा और नाचने लग जाए राम जी की कृपा दृष्टि मिले और नाचने लग जाए और राम जी का हाथ फिर जाए और सब घाव अच्छा हो जाए हाँ हो ऐसे हो रहा है, है राम जी ए, राम जी कहते हैं हरिण विशल्याण लक्ष्मणे न चकार राम परमा हवाग्रे परमाहवाग्रे मने जो भयंकर जो हुआ था उस युद्ध भूमि में राम हरीन विशल्यान चकार समस्त बंदरों को विशल्य कर दिया विशल्य मने माजी एक तो सल्ली तो आप आजकल मशहूर हो गया सल्ली चिकित्सा होती है चीरफाट है न? तो विशल्य हो गए मतलब घाव आओ सब अच्छा हो गया महाराज जी हरीन विशल्याण चकार हुं? और राम जी और इधर सप्रविश्यपुरी लंका राम बाण भयादित ये लंका में घुसा और लंका में घुस करके लगा सोचने कहा स्मरण राघव बाणा नाम बिव्य थे राक्ष राम जी के बाणों का स्मरण कर करके इसके मन को व्यथा हो रही है राम जी के कितने तीखे बाण है उन्होंने मुझे मारा है? उन्होंने मुझे मारा राम जी का स्वभाव स्मरण कर रहा है मुझे चाहते तो मार डालती लेकिन उन्होंने मुझको छोड़ दिया कितने कृपालु हैं कितने दयालु हैं, राम जी का स्वभाव स्मरण कर रहा है, है? कि मैं समझ गया कि राम कौन है मैं समझ गया कौन है कि एक राम जी के पूर्वज अनरंग अनरण्य राजा उनको मैंने मार डाला था तो अन्य ने कहा था राजा अन्य ने कहा था कि मेरे खानदान में एक ऐसा भी उत्पन्न होगा जो तुमको मारेगा निश्चित ये वही है और कोई नहीं ये मुझको मारेंगे अब तो मैं इनका वध्य हूँ राम जी राम जी इक्वाकुकल जाते नुरा उत्पतिष्यति महद ही मधवंश पुरुषो राक्ष साधम यम सपुत्रम साम्यम सबलम सासुसारथिम वही है ये निश्चित है महाराज जी है। और फिर लगा कह रहे अभी किस दिन तक किस दिन के लिए सोता रहेगा तो मैं मरने के लिए तैयारी हूं जगाओ इसको समझे ब्रह्म सापिभूत स्तू कुंभकर्ण विबोध्यताम जगाओ कुंभकर्ण को अभी महाराज कुंभकर्ण जगाया गया है जगा है नहीं हो जगाया गया है अब इसका जगाना एक सर्व और वो ऐसा सर गए कि मैं मुरार्थ करूं आपसे सच बताऊं, अगर मैं मुरार्थ करूं इसका तो आप हंसते हंसते लोट पोट होकर के और शायद जमीन में गिर जाएं और आंखों से आपके आंसू बहने लगेंगे खुश हंसने वाले आंसू है और महाराज ऐसा करने लग जाएंगे तो आप तो आपकी दुर्दशा क्यों करें हम ज्यादा नहीं हंसाएंगे आपको है ना इसका जो जगाना है बड़ा विचित्र है महाराज है इसमें लिखा है एक को अक्षर मिलाएंगे नहीं तब हंसेंगे और कहीं मिलाए दे हम तब तो महाराज हंसते हंसते बाहर जाना पड़ेगा कुंभकर्ण से निश्वासा अब पहली झाकी देख ले महाराज फिर आखिरी देख ले जब महाराज सब कुंभकर्ण के लिए जगाने के लिए गए जिस कुठरी में जिस हाल में कुठरी में तो सो नहीं सकता नहीं जिस बड़ा भरी हाल था महाराज जी वो जिस हाल में वो सो रहा था कुंभकर्ण जब इसमें गए तो दरवाजा जो था वो दरवाजा तो दरवाजा में जब गए जगाने के लिए तो उसकी जब सांस आई तो वो महाराज भक्त के वो वहां चला गया होना अभी तो एक ही श्लोक है, है अब इसीलिए तो मैं कह नहीं रहा हूँ कि हंसे है न अब क्या करोगे रोकेगे नहीं हंसे वो तो है, है ना तो राम जी हा? हम अपने को रोक ले यही बहुत बड़ी बात है, है तो राम जी यहां क्या कह रहा था ये हंसी हंसी हंसी वाले जो कथाकार होते हैं ना बहुत अच्छे होते हैं महाराज हमको आती नहीं हो कथा और कभी आएगी तो हम अगले जन्म में हम भी सुनाएंगे हंसी वाली कथा राम जी कुंभकर्ण से निश्वासाह अवधूता और महाराज जो निश्वास अवधूता अरे महाराज भगे ओ जब भगे हुआ भगे नहीं वो क्या कहते हैं उसको आंधी की तरह महाराज क्या हुआ उड़े उड़े महाराज वो सास से उड़े और वहां जाके गिरे महाराज तो महाराज पांच लोग इकट्ठा मिलकर और तब चले पांच लोग मिल करके फिर भी महाराज भीतर नहीं घुस पाए तो फिर वो आए तो दस लोग मिले महाराज और दस लोग पकड़े और पकड़ करके सब एक दूसरे को अब हो गई ना संगति हो गई ना अब संगति हो गई संघे शक्ति संघ में तो शक्ति है ही हमारा अब सब जब इकट्ठा मिलकर तब घुसे महाराज है कहा लिखा लिखा है देखो कुंभकर्ण से निश्वासात अवधूता महाबला प्रतिष्ठ माना कृष्ण यत्ना प्रविशुर गुहा ऐसे घुसे अब मैंने सब छोड़ दिया आगे बढ़िए अब महाराजू सो रहा है देखो कुंभकर्ण के भाग में एक चीज नहीं थी सोना तो बहुत बढ़िया था सोता सो तो था और बड़ा भाग्यवान था रावण उसकी सब परवरिश था लेकिन आपसे सच बताएं वो कारीगर दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ त्रेता युग में जो कुमकरण के लिए हठिया बना पाता खटिया मतलब समझते हैं चारपाई पलंग है ऐसा कोई पलंग नहीं बना जिस पर वो उस सोता हा? उसको बेचारे को सोना तो जमीन नहीं पड़ा क्या करे कोई चारपाई बनी नहीं सकती तो उसको सोना जमीन तो पड़ा महाराज जी लिख रहे हैं सुख प्रसुप्तम भूमि कुंभकर्णम सुख से सो रहा है ले कहां सो रहा है महाराजी जमीन में सो रहा है क्योंकि एक संभाल देखिए क्योंकि इसके लिए चारपाई बन सकती नहीं खटिया बन सकती नहीं बन जाए तो कोठरी में जाएगी नहीं है सुख प्रसुप्तम भूमि कुंभकर्णम और रक्षा सुद्रणी तो अब राक्षस जब कैसे कैसे जगह इसको क्षुभ तो मारे महाराज मुक्का से मारे हथुआ पिराने लग गया है हाथ पिराने लग गया रक्षांसी रक्षा और साधारण मारे न उदग्रहणी है तदाल जघनु नहीं जग रहा है तो महाराज एक इधर एक उधर एक बीच में एक उधर उसका बरवा पकड़ के खींचे मजे मिठार से इसका ये बाल ये बाल पकड़ के सिर का खींचे महाराज अ यहाँ का रोवा उखाने अ यहाँ का बाल उखाने अब महाराज खूब दुर्दशा करे हो किशान अन्य प्रल जितना लिखा है उतने बताएंगे के शान अन्ने, तो अन्ने और कुछ आवे तो क्या करे है उसका करवा पकड़ के का, का उसका कान जो है वो तो दाँत से काटे मारा महाराज अन्य दशंति जो एक गायक है ये भी काम नहीं कर रहा है तो फिर क्या करें कि महाराज पानी ले आए अब पानी लाके उसके कनवा में छोड़े हो तो पानी लाके उसके कान में छोड़े तो एक बुद्ध बुद्ध छोड़े हो कितना छोड़े तो है। अरे एक बुद्धि अरे नहीं हो तो गिलास भी गिलास छोड़ दिए होंगे कहे नहीं हो तो कहे लोटा भी लोटा छोड़ दिए होंगे अरे कहे नहीं हो सौ घड़ा पानी छोड़ा गया हमारा जी जी <laughs> उद कुम्भ शतान गन्दे उद कुम उद कुंभ हमारे पानी का कितना शतान ये सात मत समझ लेना सत तो नहीं, साथ, नहीं साथ, साथ, साथ, साथ, साथ ओ, है सत नहीं सौ सौ घड़ा छोड़ा गया हमारा जी समत कर्ण राम जी न कुंभकर्ण पसपंदे लेकिन वो हमारा ऐसे भी नहीं हुआ हो न कुंभकर्ण पसपंदे महानिद्रा वसंगत वो तो महानिद्रा की वश में हो गया है अन्य बलिन और कुछ लोग आए तो मुद्गर अक्रूट और लोहा ये सब लेकर के कूटे उसको महाराज कूट मुदगर पाण कहा पा, मारे उसके सर में लोढ़ा से मारे महाराज जी और उसके छतिया पे कूटे खुम्बजे में मूर्धनी बख्सी गाते सु पात कूट मुदगरान अब इस बहुत मुश्किल से अब किसी प्रकार से अब चलो जगाइए उसको राम जी निद्रा ये चाहे जितना कहें जब तक हम नहीं कहेंगे तब तो तक तो जगेगा नहीं मरगा याद ये कथावाचक का बड़ा एकदम होता है महाराज जी ये कथावाचक को एक बड़ी शक्ति मिल जाती है अब महाराज जी नि भूख लगाई अब उसको भूख लगाई महाराज जी है खूब मजे में उवासी ले ऐसे करे क्या क्या रखा है क्या रखा है समझे नहीं की अब उसको खाना पीना चाहिए महाराज राम जी अब महाराज आया बराहान महिकांश से वह बड़े बड़े भैसी आई महाराज अब भक्त स महाबला रावण मांगे कोटी घट महिषय नहीं आ गया ओ मारा खाने पीने लग गया ने? और उसके बाद कहता है कि आप लोग इतने तो पूर्वक हमको क्यों जगह है आपको ये तो नहीं लिखा होगा ये तो आपने अपने मन से बनाया कहा कि आदृत्य भगव भी प्रतिबोधिता है इतना आदर करके आप लोगों ने हमको क्यों जगाया है कचित है? सुकशल सकुशल राजय वेह किंचन राजा कुशल राजा तुम है रावण जी महाराज कोई भाई तो नहीं आ गया है अब इन्होंने सारा कुछ बता दिया महाराज पहले तो लंका दहन वाली बात बताई हम सुंदरकांड वाली कथा सुनाई सबने कुंभकर्ण जी को कि एक नरे महाराज कुंभकर्ण को कथा सुनाई अब लंकाधान की सब कथा सुनाई गई और उसके बाद आज तक की कथा सुना दी लंका जानकी हरण श्रीराम सुंदरकांड की कथा से लेकर के हनुमान जी के बाटिका उजाड़ने से लेकर के आज जिस प्रकार से रावण आया है यहां तक की कथा सब राक्षसों ने सुनाई है सब लोगों ने सुना महाराज जी क्या अच्छा ऐसा हुआ चल रहा हूं तो खाए पी लिया तब यहां से रावण के पास चला तो इसका महल अलग था और रावण का महल अलग था और ये कुछ बहुत ही अलग था भारत जी हाँ अब वहां से जब चला ये, क्योंकि ये खर्राटा जब लेता था इतनी तेज आवाज होती थी कि लोगों की नींद खराब हो जाती थी इसलिए इसका तो महाराज जी जैसे आपने जनरेटर को कोसों दूर फेंक दिया है वैसे उसको भी लोगों ने कोसों दूर फेंक दिया था महाराज कि वहां से खर्राका की आवाज आए ये तथ्य है जो मैं कह रहा हूं इसलिए इसका घर बहुत दूर था तो और अनेक चेहरे जो रावण के महलों की जो जो परकोटा था उसके बाहर थे वहां से जब निकला तो जब चलने लगा तो राम रामजी की सेना ने इसको देख लिया क्योंकि तो बाहर था अगर परकोटे के अंदर होता तो कैसे देखते